गुरु वंदे गुरुपद भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंद सहोदित श्रीनंद नंदन बंदेराधिकरण्दे गोपीजन समयुक्त बिंद वनमो वाचा कल्पतरुवश्च कृपासीधुच पतितान पावे वैष्णवभ्यो नमो नमक पंगुंग गिरी यदे परमाधवृंदावी तुलसी वै पिया वैकेशव कृष्णभक्तिपदे दे दी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती वैस तथ मु संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमद जगदेय सदा पिभवन भविष्य दूहम तेरास्पद शिव विरंचन हम शरण भीताबाद जलक्षिम वंदे महापुरशते चरण स्तस्त सुशीतराजक्ष्यम धर्मीचसा जर मेघ दिपीत वंदे महापुरशते चरण यदपल्लवचंद मनीषाया विस्फुित कि वधु सुदर्श पूर्णरागरस सागर सारमे साराधिकमी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियादगदाधर शिवसि गौरभक्तंदु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभुनतानंद सदतगदाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम रामे आजानुलित तो भुजो कनका बदत संकर्तनको कमलाताक्ष विश्वामु दिज बरो जगधौर्म पालो वंदे जगत प्रिय करुणा करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमी गंगे तब पा भुक्तिं च मुक्तिं च मुक्ति ददस भावानूपेण सदा ना गंगा तरंगरमणीय गौरी निरंतर गौरीर विभूषी माममनंगमदापरान तो सेपति भजवीशनाथ बागी सजस्वदी लक्ष्मीजस च वसी जशस्ते हृदय संविधि िंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम तपसा किग सुन व कि स्त्री मौन मनोहितम मनोहित किया कि तपसा किं तुतेन व कि विव मौन स्त्रीवीर यो मनोहितम सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाध्य ने बताया इस जगत का जो आकर्षण और विकर्षण का चीजें हैं ये तमाम आकर्षण और विकर्षण का चीजों से हमको मुक्त रहना है मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एट्रैक्शन हर वकत एक एक किस्म का एट्रैक्शन खिंचावट चारों ओर से बद्धजीव को हालत खराब कर देते शिल पोपा जी ने बताए अगर परम वस्तु पर अखिलेश्वर ठाकुर जी का पास जाना चाहते हो तो जितना सारे आकर्षण विकर्षण का वस्तु है इस जगत में सबसे छुटकारा मिलने का कोशिश करो फर्स्ट नहीं तो बहुत मुश्किल ये जगत ऐसा है इस जगत में दो दिन के लिए आए हैं ये ऐसा एक जगह है जिसको अपना नहीं बोला जाता जैसे आदमी बोलते हैं हम फॉरेन में जाएंगे हाँ महाराज फॉरेन कहाँ जाओगे तुम तो फॉरेन में ही हो फॉरेन में है ना आदमी बोलते हैं हम फॉरेन में जाएंगे हम बोले तुम तो फॉरेन में ही हो ये जो तमाम ये दुनिया है ये फॉरेन है इट इज नॉट इट इज नॉट योर ओन प्लेस ये तुम्हारा अपना जगह नहीं है ये फॉरेन है तुम नया करके फॉरेन में कहा जाओगे यही तो फॉरेन ये जगह हमारा नित्य जगह नहीं है दो दिन का बाद हमको इधर से जाना है असली जगह जो है उसी जगह जाना है इसी बात का चिंतन करो मनन करो ध्यान करो तब तो समाधान हो जाए नहीं तो असंभव सुबह में उठाया था ये बात को जब भी गुरु कोई व्यक्ति गुरु का काम करे भगवत आवेश के बिना गुरु का काम करना संभव भगवत आवेश जिसका ऊपर ना हुआ वो गुरु का काम नहीं कर सकता सबसे बड़ा चीज है और जिसका अंदर भगवत आवेश है वो उस तमाम जितना बद्ध जीव है और जी सब बुद्ध जीव चाहता है कि हमको मुक्त करो हमको बचाओ अंतर से जिसका चाहत है अंतर से जिसका अंदर में चाहत है प्रार्थना है तो हम बाचना चाहता है इस दुनिया से और ऐसा वहां पर जितना बद्ध है स्वर्णागत सबको ये पार लगा सकता संभव है और सूबे में विचार करते करते देखा बड़ा आश्चर्य चीज है दुर्वासा मुनि का नाम कौन नहीं जानता इतना बड़ा मुनिभर है दुर्वासा मुनि का तेज हर आदमी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भी दुर्वासा मुनि को गुरु बोलते हैं गोपियों को बोलते है मेरा गुरु जी आया है जाओ उसको दंडवत करके आओ गुरु जी भगवान का ऐसा ही स्वभाव है सुशील स्वभाव भगवान से बाढ़ कोई विनम्र नहीं हो सकता श्री चैतन्य महापोह का जो विनम्र भाव देखे हैं वो विनम्र भाव तो किसी शास्त्र में हम देखे तो किसी जगह नहीं असंभव भगवान श्री कृष्ण भी विनम्र भाव दिखाए सुशील सौशील लघुन बहुत सुंदर गुरु मानते हैं साधु गुरु वैष्णव को गुरु मानते हैं सुबह में देखे देखो कितना प्रभाव है हम तो बहुत दूर तक जा चुके फिर भी पीछे का थोड़ा स्पर्श करा दे कि कोई अगर नहीं आया हो तो उसको थोड़ा कंसेप्शन हो जाए अनुभव हो जाए ये अम्बरीश महाराज का बारे में बोला है सप्तीप तो अधिपति अम्बरीशो महाभाग सप्तदीप सप्तपतिम सप्त सप्तदीपतिम महिम अभ्येय लबवचातुल सप्तदीप का उदिपति होते हुए भी देखा कैसे नौविदा भक्ति का जाजंग है नौविदा भक्ति पूरा जब भी चैतन्य चढ़ता में तब बोला हुआ है लिखा हुआ है एक अंग साधी कि बहु बहुअ निष्ठा नवविदा भक्ति का जो विषय है बड़ा गुरुत्वपूर्ण विषय है आप देखे हो प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग में प्रहलाद महाराज पूछा था नवविदा भक्ति का बारे में बोला श्रवणम कीर्तनम विस्मुषि इत्यादि बताए और यहां भी ये प्रसंग नौविदा भक्ति का कोई भी अंग आप सही ढंग से गुरु वैष्णव का अनुगत्य में आश्रय लेके गुरु गुरु का अगर करते रहो एक अंग से ही सिद्धि हो सकता है ऐसा कई उदाहरण है विष्णु श्रवणे परीक्षित अभाव वयास की कीर्तने वन प्रल्हाद स्मरण लक्ष्मी पाद से बने व ऐसा करके जितना सारे हैं लक्ष्मी पादों से बने उसके बाद कॉपीपतिर दस से उसके बाद ओक्रूर जो है पाद अभिवदने सारे जो है ऐसा श्लोक बहुत चर्चा हम किए हैं पूर्व भी पहले भी सारे जो है एक एक अंगों का साधन करके सब जो का पद में बैठा हुआ है पूरा आचार्य बन गया और इधर जो है अम्बरीश महाराज जो है नौविदा भक्ति का पूरा के पूरा जाजन कर रहा है सुबह में इस विषय में चर्चा हुआ अभी बहुत आगे चल गया फिर भी पीछे दो एक शब्द बोल दे बोले कैसे करते हैं बोले पूरा अपना जितना इंद्रिया है पंच कर्मेन्द्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो मन सबके द्वारा हर वक्त ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं वहां चर्चा किया था सौ मन कृष्ण पदार बिंदो रच कुंट गुणांग बर्णनी करो तत् करो तर मंदिर मर्जना दिशु सुतीच्युत सतकथोदय मुकुंद लिंगाल दर्शनी दिशो दिशो तद्भि गात्स्पर्श अंग संगम घ्रानं तत्द सरोजसौरवी श्रीमत्लस्वर सना तर्पिते पाद हरे क्षेत्र पदासर्पणे शिरो ऋषि केशपदापंद काम चास्े न तो काम कामया यम श्लोक गुणाश्रया म ऐसे पूरा नौविदा भक्ति पंच खरमंदो पंच ज्ञानेन्द्रियो मन सबको ठाकुर जी का पूरा सेवा में लगाए हुए यही एक रास्ता है यही एकमात्र रास्ता है जिस विषय मैंने शुरुआत किया था जो कैसे इस जड़ जगत का जो अट्रैक्शन है इस जड़ जगत का जो आकर्षण विकर्षण है इससे बाहर कैसे जाए जड़ जगत का जो आकर्षण और विकर्षण है हर वक्त हमको खींच रहा है मुसीबत में डाल रहा है इससे छुटकारा कैसे मिले इसको बताने के लिए हम पीछे चला गया था फिर याद दिलाने के लिए जो अम्बरीश महाराज जैसे तमाम अपना कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो मन सबको भगवत जी ठाकुर जी का सेवा में लगा दिए That is the only procedure. प्रोसीड्योर यही एक रास्ता है संसार जय करने का यही एक रास्ता है और नहीं तो कोई रास्ता है, है नहीं सारे इंद्रियों सब अगर बोलेगे कि हम नाम करते रहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा स्थिति तो ऐसा नहीं हुआ गुरु वैष्णव का अनुगत तो करते करते अगर स्थिति ऐसा हो जाए तब क्या होता है सेवन मुखे ही जुहाय स्वयं अवस्फुर्ग अतः कृष्णना अतः कृष्ण नाम न भवेद सेवन मुखे ही जुहायम आदो स्वयम स्फुर्ति ये हो सकता ये बात बड़ा वाइटल वार्ड है खूब इंपॉर्टेंट चीज है सेवन मुखे ही जुहायम आदो स्वयम जब सारे अंतर्वृत्ति और सारे इंद्रियों भगवान का सेवन में उन्मुख हो जाए तभी ये जो नाम शुद्ध नाम इसके द्वारा पूरी कर वैशिष्ट तो सारे समझ में आए उसका पहले नहीं सेवनमुख होना सेवनमुख होना बड़ा बात है सेवनमुख होना एक, एक छोटा मोटा बात नहीं सेवनमुख बन जाए तो सारे समस्या का समाधान लेकिन सेवनमुख होना बहुत मुश्किल है मामन गुजसे महाराज का आविर्भावती थी मैं भी ये सब जैसा गुरु वैष्णव का सेवा करते चलोगे उतना ही आपका जो विमुख भाव धीरे धीरे दूर होते रहेंगे सुबह में सुबह में यहां तक चर्चा हुआ था कि देखो 60,000 साल तपस्या करने का बाद सौभरी मनी ऋषि का क्या हालत हुआ सौभोरी ऋषि कोई साधारण नहीं साठ हजार साल तपस्या करने के बाद क्या हालत हो गया? इस बात को दिलाने इस बात को याद दिलाने के लिए मैंने ये श्लोक को पहले ही उच्चारण नसुते नवा किंग विवि न मौने स्त्री विरजसो मनोहृतम क्या करोगे तपस्या देख देखा कर क्या करोगे विद्या देखा कर क्या करोगे विद्या क्या काम का, का तुम्हारा किंग विद्या किंग तपस्या किंग तैगे न सुते न क्या करोगे सब विविक्त तो भजन में जाओगे वो भी क्या होगा मौन धारण करोगे उसमें भी क्या सुविधा अगर स्त्री भी रजस्व मनोहृतम स्त्री जाति में आता संसार में अगर मन चला गया तो कोई भी तपस्या करो कोई भी कुछ करो कुछ नहीं होने वाला एक दफे मन अगर फंस गया अटक गया तो गया पूरा रुक गया जहाज और आगे नहीं बढ़ेगा कितना भी तपस्या दिखाओ कितना भी कुछ करो कितना भी विद्या करो सारे तुम्हारा सांसारिक काम में आएगा मेटेरियल जगत का काम में आ जाएगा ठाकुर जी का सेवा में नहीं लग सकता बहुत मुश्किल कितना पश्चाताप करना पड़ा कितना पश्चाताप करना पड़ा किसको सौवरी मुनु को कितना पश्चाताप करना पड़ा हाय भगवान साठ हजार साल तक हमने तपस्या किया बस एक पल भर में सारे खत्म जितना आपका भजन है जितना आप तपस्या करते हो कुछ भी करते हो वो भजन को बनाने के लिए कितना साल लग जाता है हजारों हजारों साल भजन को प्रस्तुत करने के लिए भजन को तैयारी करने के लिए भजन करते करते ठाकुर जी का पाऊ जो तैयारी है इसमें कितना साल लग जाता है बोलो और अगर खराब होने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भजन को पूरा नाश करने में एक सेकेंड लगेगा इसलिए जो व्यक्ति भजन करना चाहता है उसको सावधान होना है बहुत सावधान इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत सारे निष्किचनस्व भगवत भजन उन्मुखस्ंग पारंग, पारंग जीग मीश भवसागर भावसागर संदर्शनम विषय मतो जो शीतानंस हा हंत तो, हंत तो, बीष भक्नोपया तो सा क्या बोला चैतन तो महापुरचन सो अगर निष्किचन मना निस्किन मतलब जीवन जिंदगी में तुम्हारा जीवन जिंदगी में ठाकुर जी भगवान छोड़ के कोई संपत्ति है नहीं तुम्हें तो आमार आमी तो तुमार की का जपर एक व्यक्ति बड़ा कई बार मेरा पास प्रश्न किया बहुत अद्भुत अद्भुत प्रश्न जो प्रोपाद जी वैष्णव के इसमें जो क्वेश्चन किया सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम रोब हमको मिदनापुर से बड़ा एडुकेटेड समाज बहुत विद्या बोले महाराज जी इसका माने क्या है बोले इसका माने साफा नहीं होता प्रभुपाद बोला है प्रभुपात जी बोला है लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है इसका माने क्या है एक्चुअल मीनिंग क्या है एक्चुअल इसका अर्थ क्या है हम बोला देखो इसका पहले का जो लाइन है उसको देखो प्रभु तो ने जे ये जो है उपदेश सब कुछ है ठीक है प्रभु जब भी कोई विषय में संदेह हो डाउट्स हो महाजनों का पद इसका पहला लाइन और इसका बात का लाइन टोटली मिलाकर विचार करना चाहिए नहीं तो होगा नहीं समझा मेरा बात जब भी कोई डाउट हो किस लाइन में इसका पहले लाइन क्या था उस विषय विचार में आ लाना है और उसका नेक्स्ट लाइन क्या है दोनों का आधार पर वो वैष्णव का चरण को शरण करो महाजनों का जो विचार है एकमात्र तुम्हारा हृदय में प्रकट हो सकता जब तुम शरणागत हो जब वो महापुरुष जाने कि ये मेरा शरणागत है तब उसका अर्थ मुहूर्त तो में आपके हृदय में प्रकाशित कर दे नहीं कि जितना भी विद्या रहे प्रकाशित नहीं होने वाला तुरंत उधार बार बार कई जगह से प्रश्न आया हम देखो आपको क्या लगता है इसका बोले महाराज हम तो समझ में नहीं आ रहा ये दूटी कथा भूलो नजर अरे ये दूटी के कौन दुटी कथा कौन दू बातें हम प्रभु सनातन ने बोला जो शिक्षा जो हुआ उसका बाद ये आया हमला सोनातन का सनातन गोस्वामी हमारा संबंध ज्ञान का गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल संबंध ज्ञान गुरु रूप गोस्वामी पादिधो ज्ञान का गुरु आचार्य गुरु तो सभी है और रघुनाथ गोस्वामी पाद प्रयोजन तत्व का आचार्य दिखाया चैतन्य हम आपको यह प्रमाण दिखाया कैसे आपको पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को, को प्रयोजन तत्व का आचार्य होना ऐसे बोल दिया अपने भाषण में हमने भाषण नहीं दिया हम भाषण कभी नहीं देते जब भी कुछ बोलते किस विचार का आधार पर शास्त्रों का हम बोला देखो पढ़ते तो सबको ये है बाजार में किताब लाओ और पढ़ लो हो जाएगा पागल का मापिक पढ़ो हाँ। ये जो है इधर जो विचार है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महापुर पुरुषोत्तम धाम पर काकी मतलब गुंजा माला दान की थी याद है याद है गुंजा माला इसके साथ गिरिराज शिला दान किए हैं दिया है ना ये दोनों का अर्थ क्या है दोनों का क्या अर्थ है गुंजा माला देने का क्या गुंजा माला देने का साथ साथ राधा रानी का पास समर्पण माने राधा रानी प्रेम संपत्ति राधा रानी का पास है और जो गिरिराज शिला का साथ कृष्णो चरण में समर्पण दोनों अर्थात राधा री का चरम आप संग में रहो अनुगत में इंगित कर दिया और गिरिराज का गोदी पे रहो वही जगह तो रहा राधा कुंड में राधा कुंड और राधा रानी अभिन्न है एक ही है तो ऐसे विचार करते हुए हम लोग आया कि देखो ये प्रयोजन तत्व का आचार्य सोनातन गोस्वामी जी को बोले सूती स्थिति का सब विचार करके कैसे क्या नियम पालन करना है क्या है स्थापन करो इसका माने क्या है जब भी कुरु कोई गुरु जी आपको बचाने का कोशिश करे पहले आपको सारे संबंधित जो चीज है वो पहले बताएंगे दिक्कत का नियम है दिक्खा क्यों लोगे ले लेने के बाद क्या होगा आपका साथ रिलेशन क्या सारे संबंध ज्ञान का परुस्फुटन करने के लिए सब बातें चर्चा जरूरी है नहीं तो संबंध दिखा मतलब संबंध ज्ञान का जागरण दिखा मतलब ही संबंध ज्ञान का जागरण कर देना अब तो सोनातन गोस्वामी जी को पहले भी एक उदाहरण दिया जगदानंद पंडित और सोनातन का पास बिल्कुल मत छोड़ो ये सब प्रमाण के आधार पर ये सारे प्रमाण के आधार पर यही प्रमाणित होता है कि एकमात्र सनातन गुस्साई हमारा संबंध गोटल गौड़ीय समाज में, में संबंध गण का आचार्य और रूप गुस्सा तत्व आदि स्थापन करने के लिए बताया मतलब हाउ टू डू भजन भजन का प्रोसीड्योर कैसे है वो बताने का मतलब ये ओविद्योग अब जब संबंध पक्का नहीं हुआ तो ओविधियो आपका शुरुआत कभी नहीं होगा अभी ये प्रश्न आता है एदूटी कथा भूलो न सर्वोथा इसका माने क्या है हम सीधा बोल दिया आपको क्या लगता है पहले का लाइन देखो सु, उसमें सुनातन गुसाई का बात उठा है तो इसमें कथा भूलो ना सर्वोथा करो उच्च स्वर हरिनाम रब ये बोल दिए इसका मान्य ये है तुम्हें तो अमार अमी तो तुमार की काज अपौर क्योंकि उच्च स्वर में हरिनाम रव संकीर्तन तभी संभव है जब तुम्हारा जगत का आकर्षण विकर्षण से छुट्टी हो गया मतलब जब आप समझे कि ठाकुर तुम हमारा है हम तुम्हारा बस राइट ये जो शब्दों है इसके द्वारा ये प्रमाण होता है क्योंकि संकीर्तन आपका हृदय में कभी भी सम्मक रूप कीर्तन प्रकाशित नहीं होने वाला जब तक आप कृष्ण को एकमात्र धन संपत्ति तुम ही धन और मेरा कोई कुछ नहीं है तुम छोड़ के मेरा सहारा कुछ नहीं है ऐसे तो जो शुद्ध गुरु वैष्णव है सारे निष्किन बावन गोसिंह महाराज आदि सारे निष्किन प्रभुपाद, सारे भक्ति प्रमोद पूरी गोसिवी महाराज केशव गोसिवी महाराज श्रीधर गोसाई सारे निष्किचन देखो गोसाई महाराज तमाम दुनिया को ऐसे ऐसे हिला सकता है गोसाई महाराज ही वॉज अ सो तो जाइगेंटिक पर्सनैलिटी इतना बड़ा पर्सनैलिटी था जितना जितना ब्रिटिश अमल का जितना सारे आदमी था वो घबरा जाता था उसका पर्सनैलिटी उसका बा, बा, उसका बात करने का तरीका एक एक बात उठाए तो आप घबरा जाओगे मूल तो बंद हो जाएगा विदेश में प्रचार में प्रचार में भेजा था प्रोपा है और उस समय क्या क्या हुआ था सोचो दो एक घटना बोले फॉरेनर बोले कैन यू शो गॉड ईश्वर दिखा सकते हो तो महाराज जी बोला हाँ दिखा सकते अकाल सुबह में आओ सुबह में आए ईश्वर दिखाए ईश्वर क्या चीज है कैसे ऐसे तो दिखा के इशारा होता नहीं महाराज ऐसे ही बोला तो रात को चिंता करते रह गए प्रभु बात हम तो बोल दिया ईश्वर दिखाएंगे ये तो फॉरेनर लोग है मानने वाला नहीं है हर वक्त बोलो क्या करे अभी सूबे में क्या की किराए पे किसी जगह रहे थे और दातन करते करते, करते बाहर में बाहर में घूम रहा है दातन कर रहा है करते करते अचानक देखा एक पेड़ का नीचे चतुर्भुज मूर्ति वासुदेव मूर्ति चतुर्भुज वो जाके तुरंत फेंक के हाथ पाथ धो के स्नान करके उठाया गले लगाया वासुदेव मूर्ति या कैसे प्रकोट हुआ ये विदेश है मलच्छो देश है है? कैसे बुकाउट हुआ फिर आए उसके बाद विग्रोह को दिखाए फिर उसका बार उस बारे में तत्व बताए बहुत सारे बहुत सारे घटनाएं एक दफे कुछ कुछ नहीं है पैसा वैसा कुछ नहीं है बिल्कुल खाली हाथ कैसे चले विदेश में तो खाली हाथ बिल्कुल चलना मुश्किल है पल पल में पैसा अचानक चिंता करते रहे और एक चिट्ठी आया कि आपका आपका नाम पर कुछ पैसा जमा हुआ वो उस बैंक पे जाके आप उठा लो महाराज बोले अब कैसे उठाए हमारा तो कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है कुछ नहीं है जहाज करके गया था वो बहुत सारे उस समय महाराज जी का पास जो आइडेंटिटी है वो दूर किसी जगह था जो जो कार्ड है वो तो गया था फॉरेन ने तो कार्ड तो होगा जरूर एक ऐसा जगह था वहाँ से लाना संभव नहीं अब बहुत इम्पोर्टेंट जगह आया है अभी भाषण अभी भाषण चल रहा है रात को भी भाषण होगा अब जाना आना संभव नहीं महाराज सौर टाका रुपया को कैसे उठाए चिंता करते करते प्रभुपत का चरण चिंतन किया अचानक दिए याद आ गया बैंक ऑफिसर का बैंक मैनेजर के पास गया बैंक मैनेजर को बोले आई एम अतुल बंदोबात है बोले क्या प्रमाण है आप आप जो है बोले हां प्रमाण है अचानक बोले आप जो न्यूज आपका सामने हैं इसमें देखो मेरा नाम आया मेरा छोबी आया कल रात को मेरा भाषण था अचानक देखा दिया ये मैं ये ही मैं हूं देखो अब विश्वास ना हो जो जाके पूछ लो अब बैंक मैनेजर दे दिया पूरा पैसा तब कोई जमाने में ऐसा विश्वास था इतना बड़ा साधु है तो ये जो इतना बड़ा साधु ये लोग क्या कुछ नहीं किया प्रभुपात के लिए और हम गुरु वैष्णव के लिए कुछ नहीं कर सकता कुछ भी नहीं तो जो भी है जब तक कोई परिपूर्ण रूप से निष्किंचन ना हो जाए तब तब तक उसका जवान पे हरिनाम संकीर्तन संभव नहीं करो उच्च स्वर हरिनाम रख, कभी संभव नहीं होगा जब ये पक्का हो गया ठाकुर जी हमारा हम ठाकुर जी का और कीकाज अपराधनी हमी तो तुमार तुम्हें तो अमार कीकाज काज अपराधनी ये जब पक्का हो जाएगा तभी संकीर्तन वास्तव आप उसका जवान पे निकलेगा नहीं तो निकलना संभव नहीं असंभव है जैसे शुद्ध गुरु वैष्णव साहब निष्किंचन है ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं हम निष्किंचन हैं तो लोग हाँसी उड़ाए आप निष्किंचन हैं फालतू बात कृष्णो खुद बोले नहीं का साथ बात तो करें हम निष्किंचन निष्किंचन जर जनई प्रियो हम निष्किंचन है अच्छा जितना सारे निष्किचन व्यक्ति है सौंक प्यार करता है रुक्नी से बोले हाँ बात तो ठीक ही है बात सही है रुकिनी हंसते हंसते बोला है आप तो निष्किचन ही है सबसे बड़ा निष्किचन अगर कोई है तो कृष्ण ही है कृष्ण चैतन्य है इससे बड़ा निष्किंचन नहीं है बोले महाराज निस्किनचन क्या इसका क्या अर्थ इसका कर, क्या अर्थ होगा बोले किस्नो जैसे हम निष्किंचन ठाकुर जी का लिए ठाकुर जी भी निष्किंचन बोले ठाकुर जी निष्किचन कैसे क्या प्रमाण है इसका हजारों प्रमाण हम शास्त्र से निकाल देंगे द्वारिका में रहते हुए ठाकुर जी का संपत्ति कौन है इसका बारे में प्रभुपा जी व्याख्या किया धन है ये जो सौ धन है ये राधा रानी है किष्ण मानता नहीं मेरा कोई संपत्ति है ही नहीं एक ही संपत्ति है और राधा का चरण जब ही उसका नाम कृष्ण है कि स्वयं निष्किंचन है कृष्ण बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड मेरा है कौन बोला कुछ नहीं है मेरा मेरा बोल के अगर कोई संपत्ति है तो एकमात्र तो है राधा रणी इसका चरण तो भगवान श्री कृष्ण का जो निष्किंचन भाव इसका प्रमाण हम हजार बार कर देंगे हर शास्त्र लेकिन अभी समय नहीं है जो भी है तो ये जो है देखो ये सोवरी ऋषि का जो हालत है ये बड़ा बुरा हालत हो गया लेकिन अगर ठाकुर जी का नाम को आश्रय करते हरिदास ठाकुर का माफी क्या उसका जिंदगी में ये घटना हो, हो सकता हरिदास ठाकुर जैसे हरिनाम को आश्रय लिया था ऐसा का सोवरि ऋषि हरिनाम को आश्रय करके चलते ना तो कोई माया पकड़ कर पकड़ता ना तो गोरुर भगवान को अपमान करने का भी इच्छा होता जो लोग नामाश्रय वैष्णव है वो उसका सामने सारी तुम्हारा दृष्टि से बाहरी दृष्टि से तो वो एडुकेशन नहीं है बिल्कुल अनपढ़ है तुम्हारा दृष्टि में लगेगा वो बिल्कुल अनपढ़ है भाषण नहीं दे सकता कुछ नहीं देख सकता तो क्या हुआ भाषण में क्या आएगा जाएगा बोलो भाषण के द्वारा तो ठाकुर जी मिलेगा नहीं कुछ नहीं है एडुकेशन सी कोई ज्ञान नहीं है कुछ नहीं है बाहरी दृष्टि में और कुछ नहीं है बंशीदास बाजी में औखर ज्ञान नहीं है बाहरी दृष्टि में ठाकुर जी को खरीद के रखा है ठाकुर जी को खरीद के रखा है ना नीता गौर का साथ बात करते थे नीता गौर साथ नीताय गौर साथ नीता गौर विग्रह है बात करते थे है एक दफे कुटिया में आया भांगा टूटा हुआ कुटियाए पाता फूस का अब कुटिया में आके देखे नीताई गोर का जो गहना है जो गहना पाय में पहल सब कुछ है कुछ नहीं है तो नहीं तो बाबा बाबा ने आया और नीताई गोर का पास आके बोला नीता गोर पूछा गोयना कारे दिशो ढाका है गोयना कारे दिशो गयना किसको दे दिया ये सब जो तुम्हारा जो तो तो सब है जो तो किसको दिया तो क्या बोला गोरनीताय कौन जाने वो घूम फिर के एक मुकान पर गया जाके वो रॉक रॉक है ऊंचा बारी है जाके उसका नाम देके पकड़ता है ठोक ठोक करके बड़ा मीठा शौस है उसका नाम लेके ए सुहाजी सुनो हम गोर नीताय का गायना लाए हो गोर नीताय को दे दो वापस दे दो वो पहना चाहिए मीठा बात कोई गाली फाली नहीं ओ गो गोयना लाया तो गोर नीताई के गोयना लाए हो अगर लाए हो तो दे दो गोर नीताई को दे दो वो पढ़ना चाहता है वो एक वसुर घर का बिल्डिंग का अंदर से वसुर आया बाबा को एक धक्का लगाया बाबा उल्टा का एकदम नीचे गिरा और जिंदा जिंदगी भर कर लिए ये जो जख्म हो गया पैर तब से बाबा ऐसे ऐसे चलता है लेकिन गाली भी नहीं दिया कुछ भी नहीं किया किसी को कुछ नहीं बोला और गौंडितय के पास आया चलने का हिम्मत नहीं डॉक्टर के पास तो जाता नहीं धीरे धीरे कुटिया में आया और गौंडितय को गाली दिया तुमने चुरी कराया और हमको मार खिलाया हैं तुमने चुरी कराया और उल्टा हमको मार दिया है पदमाश का ही का। ये तो है मजा करके बोलता है कोई शिकायत नहीं है ऐसे ही बोला मजे का बात है बड़ा सुंदर ऐसा जो परमंश वैष्णव है जो ठाकुर जी को खरीद के रखा है ठाकुर जी को बोले बैठ बैठेगा उठ उठेगा इस बारे, इस बारे बताया था ना सुबह में अहम भक्त पराधीन ही, ही अस्वतंत्री जो इसका प्रमाण दिया गौरकिशोर बाबा बंशीदास बाबा जगन्नाथ दास बाबा, जगन्ना बाबा भगवान दास बाबा सारे भगवान को खरीद के रखा है खोरीद रखा बैठो बैठो जाओ जाओ तो ये ठाकुर जी को भागवत जी महापुराण में पहला स्कंध में जो पहला श्लोक है उसमें तो बताया गया झनमा दसो य तो हनमरा स्वार्थ सभी इत्यादि सभी गौ सराठ तो क्या हुआ तो क्या हुआ ठाकुर जी प्रेम का बशबूत है इसमें तो कोई घाटा नहीं ठाकुर जी प्रेम के बशबूत है बाकी तो पहले भी बताया था सुरेश दनेश दिनेश महेश हाल धरे पर पार न पाए पार पाए सुरेश दिनेश गणेश महेश हाल धरे पर पार न पाए लेकिन जिसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा कितना सुंदर बात है कितना सुंदर देखो कवि लिखा है सुरेश दिनेश गणेश महेश हाल धरे पर पार न पाए जिसको गोकुल में ही माखन पर सौ सौ वार मचलते देखा हरि को नियम बदलते देखा हरि को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पर कर जब प्रेम आ जाए प्रेम से अगर ठाकुर को खरीद लो तो जो कुछ भी आपको इच्छा है वो ही करेगा देखो दो स्कंद आए उधर देखोगे जितना सारे ब्रजवासी है जितना सारे ग्वालवाल हैं ठाकुर जी का जो खेलकूद करते हैं एक साथ सीधा एक साथ खेला चल रहा है और खेला में ऐसा नियम है जो हर जाए ओ, जो हर गया उस, उसको कांद में लेना पड़ेगा वो तू हर गया हमको कांद तो भागवत में है सीधा मे न श्रीराम के द्वारा वो पराजित हो गया कृष्ण और श्रीदम बोले तू हार गया ले मेरे को कांधी में बोले चल ले, ले ले तू तो हार गया ना श्री राम पराजित है श्रीदम के द्वारा हार गया तो हमको कांधी में ले ले बोले हाँ आजा जा कांध में ले लिया कांध में लेके चल वहां तक चल एकदम जाना पड़ेगा हमको कांध लेके कांध में लेके चल रहे ऐसा कर वो पैर देखे इधर पास जा रहे पैर देखे अपना पैर देखे कृष्ण का बक्षों में ऐसा ऐसा माता में बजा रहा है ऐसा इसका नाम है कृष्ण अगर कृष्णों का साथ संबंध बना सकोगे तो कुछ भी कर सको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन कृष्णों का साथ संबंध जोड़ना सबसे आसान है और सबसे कठिन है सबसे आसान है किष्णों के साथ संबंध जोड़ना क्योंकि रस का जो एट्रैक्शन जो रस है सबका अंदर में यहां कोई ऐसा नहीं है जो बोले हमारा अंदर में रस नहीं है हमारा सब रसिक है सब ज़रूर रस है है ना सब कोई झूठा नहीं बताए सबका अंदर में रस है सब रस में डूबा हुआ है सबका अंदर में रस है वो ज़रूर रस को जस्ट कन्वर्ट कर दो जस्ट यू कैन कन्वर्ट यू शुड कन्वर्ट है जो रस तो है ही है लेकिन जरूरस को सिर्फ बदल दो अपराखित रस में हो जाएगा जैसे हमारा पोता पोती हमारा लड़का कृष्ण हमारा लड़का ये चेंज कर दो लड़का तो आपका नहीं है सामी आपका नहीं तो मार दे मारे कैसे कोई आपना नहीं है तो ठाकुर संबंध जो है ठाकुर जी का पास साथ जोड़ लो ये ठाकुर जी मेरा लड़का है अगर शक्खो भाव है सिर्फ कृष्ण मेरा दोस्त है मधुर भाव है तो और ऊपर जाओ बात्सल भाव है तो कृष्ण मेरा लड़का है सिर्फ जो भावना है रस को चेंज कर दो कन्वर्ट कर दो बस हो जाएगा प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ब्रजवासी का अनुगत्व के बिना ब्रजरस मिलेगा नहीं ब्रजवासियों का अनुगत जब तक अनुगतव जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा इधर जो है हम ऐसे अम्बरीश महाराज का बात सब सुबह में चर्चा किए उसके बाद आप सोभरी ऋषि का बात चर्चा किए सब सारे मानदाता का विषय सौवर् ऋषि कैसे शादी किए पचासों लड़की मानदाता का पचास कन्याएं सारे पचास कन्या को एक साथ शादी कर लिया एक सौ हो गया और अमानदाता का प्रसंग आप सुबह में कहे आप जल्दी जाना पड़ेगा मानदाता का तीन सप्तदीप तो अधिपति मानदाता का तीन पुत्र है कुरु कृत्स अम्बरीश और मुचुकुंदो बात आप सुनेंगे के अम्बरीश जुवनासो जुवनासो को पुत्र हरित मानदाता का पचास कन्या सोवरी का शादी का विषय बताया अभी त्रिशंकु जो है बोल के त्रिशंकु विप्रो कन्या को हरण किया करने से पिता साफ दिया और चंडालोत्व तो प्राप्त किया चंडाल हो गया उसको गिरा दिया किंतु दुर्भाषा मुनि उसको प्रोटेक्शन दिया दुर्भाषा मुनि बोले इसको हम गिरने नहीं देंगे इसको स्वर्ग में भेजेंगे तो स्वर्ग में उसको भेजने की कोशिश की देवता लोग ऊपर से एक धक्का दिया बोले ना स्वर्ग में आने नहीं देंगे दुर्भाषा मुनि कि किसी का हिम्मत है मेरा इच्छा है तो उधर रहे तो दुर्भाषा मुनि उसको एक जगह स्थिर कर दिया गिरने नहीं दिया देवता लोग धक्का लेगाते गिर जा इधर जगह नहीं हुआ रख दिया अभी इसी खानदान पे बहुत सारे खानदान हैं पूरा एकदम है। तो ये जो सूर्य वंश का पूरा सारे है ये हरिश्चंद्र का प्रसंग आता है ये हरिश्चंद्र जो है ये वंश का पूरा चार्ट है इस बताते चले तो मूल कथा बंद हो जाए उसी वंश में हरिश्चंद्रो बोलके एक बड़ा भारी दानी राजा थे अनपत कोई लड़का लड़की नहीं है बड़ा दुखी है राजा राजा बड़ा दुखी इस अवस्था क्या किया त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र त्रिशंकु जो बोला हम दे लिंक नहीं खोना ठीक है त्रिशंकु का पुत्र है ये आपका हरिश्चंद्र और ये जो है हरिश्चंद्र को लड़का लड़की नहीं है कोई आपत्य नहीं है बड़ा दुखी इसके बाद वरुण जो किया वरुण जोगो किया अब वरुण महाराज अबीर बाबू के बोला महाराज क्या चाहिए बोला हमको एक लड़का चाहिए देखो ऐसा हालत हम कुछ नहीं है बोरुन बोले बर ठीक है और कंडीशन ये था शर्त ये था कि लड़का होने का लड़का होना जरूरी है लड़का होए तो ये लड़का के द्वारा आपका योग्य करेंगे बोली लड़का को पशु बना के योग्य करेंगे जैसे पशु बोली देता है बरुण जी महाराज उसको आशीर्वाद किया इसके द्वारा लड़का हुआ रोहित जिसका नाम लेकिन हरिश्चंद्र का पास आए बरुण महाराज बोला क्या हुआ आप जोगो को बोला था अभी तो छोटा है अब छोटा है थोड़ा बड़ा होने तो दांत फांत निकाला है दूध अभी तो, तो दांत उठा नहीं थोड़ा दांत उठे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उसका बात फिर आया पहले अभी तो छोटा छोटा दांत है दूध का दांत है दूध का दांत घिरे उसके बाद नया दांत उठे तब हम देंगे हाँ कोई चिंता तब अच्छा होता है जब ऐसा करके दिन पे दिन घुमाते घुमाते पागल कर दिया बोरुन बोले तत तरीकी सांप दे दिया जा तेरा उदरामय हो जाएगा ऐसा पेट बढ़ गया उसका अंदर में पानी है बोरुन देव है ना पेट का अंदर पानी हो गया पेट लेके चल नहीं सर तारी बापे क्या कष्ट है ऐसा कष्ट हो गया और होली रोहित जो है वहां से भागा रोहित पिता का ऐसा हालत है कोई जंगल में भागा जंगल में जो भागा जंगल में जाके प्राण रखा के लिए छो कम से कम छो साल तक था ऐसा है जहां तक मेरा याद है रोहित ऐसा छ वर्ष उसके बाद वो तो सोचा था छो, छो साल तो हो गया अभी थोड़ा जाए उधर तो देवता लोग आगे बोले नहीं बिल्कुल नहीं जाना उधर जाने से मुश्किल है अभी तो हरिश्चंदो क्या की उसके बाद बोले हाँ हम तो जाएंगे पिताजी का ऐसा हालत है देखने के लिए जाना पड़ेगा ठीक है बोली बोली चराएंगे हम जोग्गो करें बोल के एक सुनो से बोल के किसी को खरीद के लेके गया जाके पिता को दिया पिता इसके द्वारा आप जुगो करो हम खरीद के लाए हरिश्चंद नॉरमे जुगो के द्वारा वरुण का जुगो किए उसके बाद उसका उधर जो है नॉर्मल हुआ और विश्वामित्र सौभार जो हरिश्चंद ध्वज परीक्षा किया हरिश्चंदो का ध्वजो परीक्षा के लिए जो दान लिया था आप जान अब जानकारी है आपको ज्यादा नहीं बताएंगे दान लेने के लिए पूरा सब कुछ ले लिया और उसको बोले तेरा कुछ नहीं है तू अभी जा जहां जाना है हरिश्चंद्र दान का प्रतिष्ठित किया तो दान दिया दान ऐसा दान दिया पूरा कुछ नहीं है जितना राजा का जितना सारे गहना सब जो ऑर्नामेंट था सब खोल के देखिए, बोल जा खाली एक टूटा हुआ कापड़ है ऊपर के पत्नी पति और रहित सारे जाके काशी वाराणसी में एक जगह हरिश्चंद्र घाट बोल के हैं उधर जो है वहाँ डोम चाराल का काम किया एक जगह जाके बोले एक, एक डोम है चाराल है उसको बोला हमको खरीदोगे बोले ठीक है तिरक तेरे को खरीद लेंगे उसके बाद क्या है उधर मुर्दा जलाने का काम किया राजा और रोहित और उसका जो पत्नी एक ब्राह्मण का उधर ब्राह्मण ने खरीद लिया मार्केट से वो लेके गया लेके बाद उसको सेवा में लगाया गौ माता का दूध करो गौ माता का सेवा करो घर पोछा लगाओ कुछ भी करो लगाया और रोहित क्या है फूल फूल तोड़ने के लिए इधर जा, जाते थे फूल तोड़ने गया तो एक सांप क्या वृक्ष से इधर काट लिया काटने का साथ साथ तो गया एक माइया ने रोई पागल कब माफी ना तो मेरा सामी है माँ तो लड़का कुछ नहीं है मेरे बेसहारा बन गई लड़का को गोदी पे उठा के लाए रोते रोते लाई लड़का को गोदी में उठा के उठा के लाई रोते रोते रोते रोते वाराणसी शमशान में गए और मुर्दा को जलाने के लिए बोले मुर्दा जलाने का पैसा दे दो और मुर्दा जलाने का पैसा हम कहा से दे ऐसा है तो बाद में बिजली चौंका थोड़ा आकाश वन में और देखी, ये तो मेरा लड़का तो डोम का रूप में ये तो मेरा लड़का रोते रोते पागल हो गया एकदम आलिंगन करके सब कुछ हुआ उसके बाद विश्व मित्र तो जो परीक्षा लिया सब आ गया राजन तुम्हारा परीक्षा से हम बड़ा संतुष्ट है चलो तुम्हारा राज्य ले लो सब ले लो बोल के हरिश्चंद को वापस दिया गया था ऐसा बड़ा भारी जो परीक्षा है किसी का जिंदगी में हुआ ही नहीं इतना सुंदर परीक्षा पूरा परीक्षा ले लिया बोला आपका जो है जाओ ऐसा करके रोहित जो है रोहित गया और रोहित का बाद जो दे देखे वापस दे दिया उसके बाद जो है हरिश्चंद्र का वंशोधर जो है हरिश्चंद रोहित चंपो सुधे भरु ऐसा करके पूरा आते थे लवकुश तक लवक जो है राम जी का सी, सी राम जी भगवान का जो लड़का है लवक तक दिया गया था बाद में और भी चार्ट है इस तक यहां है अभी जो है इस वंश में खट्टांग राजा खट्टांग दीर्घो दीर्गोबा रघु रघु के बाद अजो अजो के दशरथ, दशरथ रामचंद्र दशरथ के बाद सारे सूरज जो है वंशों का वर्णन है और बाद में आएगा चंद्र वंश का वर्णन दोनों प्रसंग आएगा ध्यान से सुनना और बहरीगन जैसा शत्रु सब आक्रमण करके राज्योगीन लिया तो बाहुक जराम को जो राजा है वो भारजा के साथ जंगल में चला गया वहां उसका मौत हो गया उसका पत्नी पति देवों का पति देवता का साथ मरने के लिए इच्छा प्रकाश किया आग में छलांग लगाए लेकिन वो उधर जो ऋषि है और वो ऋषि बोले ना आप मात मरो क्योंकि आपका गर्भ में संतान है ये मरना ठीक नहीं है रोक लिया इसके बाद वो जो संतान प्रसव किया वो इसका जो विपत्ति सब है एक खाने का साथ अन्न का साथ बीज दे दिया था जहर और ठाकुर जी का ऐसा कीपा है जो हर कुछ नहीं असर थे का कुछ असर नहीं हुआ लेकिन ये बीस का साथ ये बीस कैसा जाने ठाकुर जी का कीपा है बीस जो है वो गर्व में संचित था ठाकुर जी प्रोटेक्शन किया और जब बच्चा का पैदा हुआ बच्चा जब पैदा हुआ तो 20 का साथ पैदा हुआ 20 भी निकाला है बच्चा भी निकाला है तो इसका नाम उसका नाम है सौ गौर गौर 20, 20 का साथ जन्म हुआ सौगौर गौर साम सौर सौर राजा उर्व ऋषि का उपदेश लेकर ये सगर राज महाराज सगर राज उर्व उर्व ऋषि का उपदेश लेकर अश्व जुगो का जाजन किए थे और इंद्रों ने यह असमय जुगों का अपहरण किया और इसका दो पत्नी सुमति या केशिनी और जोग का अपहरण करके इंद्र महाराज ने क्या किया कोपिल आश्रम में जाके घोड़े को लगा के वहां भग गया बोले देखो क्या बुद्धि खराब है देखो उधर कोपिल महाराज गंगा सागर में उधर जो भजन कर रहे हैं वहां जाके घोड़े को उधर लगा के भाग गया कैसा बुद्धि है और सारे ढूंढते ढूंढते कहा जाए और ढूंढते ढूंढते अंतिम में जो है जो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कपिल आश्रम में से ओसो देखा भगवान कपिल समाधि और एकता साठ हजार जो संतान है सगर पूरा एकदम हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए ये चोर है बेटा ये चोरी करके इधर लाया आप तपस्सी बनके बैठा हुआ है ऐसा शुरू किया तो दुर्वासा ये जो तुम्हारा ये हमारा कोपिल जी महाराज शांत से आंखें खुला ऐसा करके आंखें खोला आंखें जो खोला देगा हल्ला चिल्ला हो रहा है वो बदमाशी कर रहा है मुनि जो निर्भय है मुनि का साथ बदमाशी कर रहा है तो आपने आप मुनि जी का जो दृष्टि है इसके द्वारा जो अग्नि है उसके द्वारा भस्म हो गया सारे छाई हो गया अब जब इतना साठ सगर वंश से विनाश हो गया तो बड़ा चिंतित हो गया कहा गया सब बाद में क्या हुआ केशिनी का नहीं का जो तनय है असम असम असमंजस असमंजस असम का पुत्र अंशुमान है असमंजस जोगी थे खेलते खेलते बहुत बच्चा को मार डाला क्या कारण कोई जाने खेला है मजा है उसके बाद उसका पिताजी उसको धक्का लगा के बाहर निकाल दिया जा हमारा राज्य के बाहर बाद में वो असमंजस जो है असमंजस क्या की बोले महाराज आजीब का है सारे जितना लड़का को मारा था सबको जीवित कर दिए भाग गया पिता ने सब खबर है अभी ये लड़का को हम भगा दिया धक्का लगा के तू तो हिंसक है वो हिंसक नहीं है ये तो मजा किया था कितना बुद्धि खराब है देखो साठ हजार जो ये सब जो है ये ये सब ए सब का ढूंढने में चला गया कौन बोले बालकों को मार डालता था और पिताजी फेंक दिया पुत्र को किंतु तो असमंजस जो सोचो अंतर में वो बड़ा ज्ञानी था पुनर्जीवित करके पुत्र लोगों से गला जब मैं बाद राजा का पास अरे मैंने तो गलती किया ये तो मारा नहीं बहुत क्षमता वाले हैं उसको रखना चाहिए था हम फेंक दिया तो वो अपने को लोगों का सामने कोई उसका जिंदगी में उसका चरित्र में कोई उसका सामंजस्य नहीं है इससे में असामजस्य नाम इच्छा करके दिखाए जैसे सुखदेव गुस्सा समय गुड़ो मूड़ो ई यथे जैसे मूरख है बोखा है काला है बहरा है गुंगा है ऐसा प्रमाण करता कौन भाई सुखदेव गोस्वामी थे फिर आपका वो जो आया जड़ भड़त जी ये भजन का एक टेक्टिस है साधु लोग भी कहते हैं साधु लोग भी ऐसा करता है भाई जब देखिए हमारा सा ऐसा मुश्किल कर रहा है भजन इच्छा करके बोवा बन जाता है गंगा बन जाता है कोई बात नहीं कर सकता अंतर में भजन करे चालाकी करता है ये नियम है गुरु वर्गो में बहुत सारे किए हैं ऐसा तो सुनीति का सब संतान नष्ट हो गया और सगर ओंशुमान को जग पशु अन्वेषण करने के लिए बोला असम औशुमान अभी बोला एक जो ओंशुमान है ओंसुमान को बोला तुम जाओ बेटा धुन के लाओ कहा है असमजोसा है जो भी है और सागर ओंसुमान को योग्यो पशु अन्वेषण करने के लिए भेजा और ढूंढते ढूंढते पागल हो गया अंतिम में जाके देखा ये जग देखा एक जगह ढेर सारे राख है राख मैंने छाई उसका पास देखा देखे के बाद जो है बड़ा कोपिल जी को प्रश्न किया ठाकुर बोलो कैसे ये सब हुआ ये हमारा जग है तो मुनिवर बोले ऐसा है कि देखो ये लोग आया था मेरे को दुश्मन समझा मैंने कुछ नहीं किया मैंने देखा तो जल गया क्योंकि अपना अंदर में पाप जो है इसका दर्शन का ये ये दर्शन है अंदर में जो पाप है पाप अग्नि से जल गया जैसे विश्व जैसे लोखी जी को सांप ने देखो सांप डासा ये नहीं बिरह सर्पों ने डासा तब सॉरी छोड़ दी ये दर्शन है विरोह सर्प गौर गए गोर को विरोह सहन नहीं हुआ ये सर्प रूप पकड़कर आए और ऐसा है सर्पो सर्पो डेगा कैसे ठाकुर जी का स्वयं शक्ति है ठाकुर जी का शक्ति है ठाकुर जी का शक्ति रावण सीता जी को उठा के, उठाने के लिए आए रावण सीता जी को स्पर्श कर सका दर्शन भी नहीं किए इस प्रसंग आएगा राम जी का चरित्र आए दर्शन भी नहीं किए बोले सीता जी को ले गए हब बेपार सब देखोगे मापो दक्षिण भारत जाके कुम पुराण से प्रमाण लाए और राम भजी जो वैष्णव है उसको ये उसको प्रमाण दिलाया देखो ऐसा लिखा है तुम क्यों रो रहे हो हैं रावण का क्षमता नहीं है कि सीता जी को दर्शन करे स्पर्शो तो दूर की बात है दर्शन भी नहीं कर पाए तुम क्यों रो रहे हो खाना पीना बंद कर दिया इस प्रसंग हम आएंगे हम बताएंगे इस तो उसका बात मुनिवर बोले देखो तुम्हारा ये पूर्व जो इतना है साठ जितना तुम्हारा सब वंशधर है सारे जल के मर गया अब इसका उद्धार का बात आप बताओ पहले उद्धार किसी भी हालत से होना संभव नहीं एक मात्र जो है क्या है गंगा जी अगर उतारिया उतारे आए। गंगा, अगर आए गंगा जी अगर आए गंगा जी आए तो गंगा जी गंगा पानी से ही हो सकता ठाकुर जी का चरण कमल से जो गंगा कमल का उत्पत्ति है वो गंगा जी का पानी अगर लगे तो साठ तुम्हारा जो पूर्वजों है सारे उद्धार हो जाएगा अरे महाराज चाहे कैसे हो तो जाके वो भजन शुरू किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया वो खाना वो गया वो भजन करते करते वो सॉरी छोड़ दिया कुछ नहीं हुआ और उसके बाद क्या हुआ आ, उसका हुआमान का हस्त में सागर महाराज राज्य राजधानी को देखकर अपने सदगुति को प्राप्त हुए उसके बाद भगीरथ जो है उसका लड़का वो भगीरथ गंगा का गंगा मैया का आराधन की गंगा मैया ने संतुष्ट होकर बोले बेटा मैं तो आ जाऊं तेरा प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय विगलित हो, हो गया तो लेकिन कैसे आए हम जब ऊपर से गिरे तो पृथ्वी भेद करके तो नीचे में चले जाए मेरा वेग को कौन धारण करे तो मैया आप चिंता मत करो शंकर जी को हम बुलाएंगे शंकर जी को हम बुलाएंगे तो शंकर जी का आराधना शुरू किया शंकर जी कपास, पास शिव जी महाराज शंकर भगवान आबिर बाबू के बोले कहो बेटा क्या काम है पर क्या मांगते हो बोले शिव जी महाराज हमारा कुछ मांगे नहीं है कीपा करके गंगा मैया को धरती पर लाने लाना है लानी है आप एक काम करो गंगा जी का जो स्रोत है जो जो बेग है इसको धारण करने वाला कोई नहीं है ओरावत कोशिश किया ओरावत के ऊपर जीस धक्का एक लगा गंगा जी का ऐसा करके पूरा चला गया ओरावत ओरावत हस्सी सबसे पावरफुल जो वो सागर मंथन से उठा था वो ओराव है उच्च सुबह घोड़ा हछ नहीं हुआ बाद में शंकर भगवान में ठीक है जटा को ठीक ठाक लगा दिया और गंगा को आने बोलो गंगा आई और जटा का ऊपर गंगा जी घूमते रही शंकर भगवान के जटा का अंदर तो प्रहलाद ये जो है भागीवरथ भगीरथ महाराज बोले महाराज जटा का अंदर आप घुमाने के लिए तो बोला नहीं अब जटा से छोड़ दो जटा का अंदर गंगा मैया घूमती रही जटा का अंदर रहने से तो मेरा कोई सुविधा नहीं होगा जटा से छोड़ दो जटा से थोड़ा अलग कर दिया ऐसा करके तो गंगा को जो छोड़ दी गंगा क्या स्वर्ग मत बताओ तो त्रिभुवन को पवित्र करते हुई है त्रिभुवन पवित्व की गंगा मैया ने उसके बाद गंगा थी धीरे धीरे जाके ये जो तुम्हारा जो है वो जो सागर है गंगा सागर में वहां जाके जितना सारे कपिल आश्रम है वहां जो जितना सारे भस्म हैं सबको पित्त पुरुषों को उद्धार करके भेज दे चलो उसका भेज दिया गंगास्पर से स्वर्ग में गमन किया और इसका ही जो है वंश में आगे चलकर बहुत सारे कारण हैं और और इसका बात जो है सौदास जो है इसका ही वंशधर जो है इसका भगीरथ भगीरथ गंगा को लाए उसका वंशधर में सौदास जो है सौ उदास मृगया करने के लिए जंगल में गए और एक राक्षस एक राक्षस वध किया सौदास निगया पे गए निगया जंगल में और एक राक्षस को मार दिया और राक्षस का जो भैया है बोले तेरों को हम देख लेंगे बोल के ऐसा विचार करके क्या की राक्षस का जो भैया है वो चुपके से आए कुछ नहीं बोले बोले इसका था तो आमने सामने लड़ाई करने जाए तो हमको मार डालेगा बहुत पावरफुल है ऐसा जो है वो तो मार डालेगा तो हम ऐसा करें कि कुछ नहीं बोले उसको पीछे से मारेंगे ऐसा बुद्धि लगा के ब्रिटिश पॉलिसी लगाया बीसी ब्रिटिश लोग जैसा पहले किया करता था कोई अभाव नहीं चाल गि का सारे समुद्र में गिरा दिया बोले अभाव है चाल गांव कोई जगह मिलता नहीं चलो इच्छा करके ब्रिटिश लोगों का बुद्धि है बहुत है ऐसा करके जो है वो धीरे धीरे गया और सौदास का जो रोसोई करने वाला का एक जो रूसई घर में एक आदमी का जरूरत था बोला हम रूसी का काम करेंगे हमको रख लो थोड़ा सा पंखा बस उसको रख लिया और ऐसे सेवा करते करते वो क्या किया एक मांसो मांसो जो है रोसोई करने के लिए बोला वो क्या किया मांसो क्या किया रंधन करके दे दिया वैशिष्ट मुनि ने दिव्यो दिव्य आंखों से देखा है, क्या है ये तो नरम बोल के सांप दे दिया एकदम एक, एक सांप तो राजा बोले सौदा बोले हमको तो मालूम नहीं है आप कैसे सांप दिया मेरे को वो भी हाथ में पाली लिया बोले आपको भी हम साफ देंगे सांप दे देते तब भी किसी ने माना किया साफ मान गुरु जी ये पानी जो है अपना पैर पे गिरा इसका कॉलमसपात उसका नाम हो गया जो भी है अनंत और वो जो है ब्राह्म इसके बाद जो है वशिष्ठ मुनि ये जो सौदास को शांत दे दिया तू राक्षस बन जा तो बोले महाराज हमारा कोई दोस्त नहीं है हमको राक्षस बना दे तो नर दिया बोला हमने नहीं, नहीं दिया हमको जानकारी है नहीं जो भी है साथ तो दे दिया अब क्या करे और नरवंशो खाने का व्यवस्था अब राजा है इतना सुंदर लेकिन राक्षस बन गया कोई आदमी को देखे गर, पान के खा खा ले वो जंगल में गया जंगल में जाने का बाद देखे ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रेम कर रहा है उसको उसी समय मारना नहीं चाहिए था ओ क्या क्या उसका जो सामी है ब्राह्मणी का स्वामी उसको खींच लिया और मार के खा लिया ब्राह्मणी साफ दे दिया तोरा भी इस समय जो है इस समय प्रेम करने जाए तेरा तो भी मौत हो जाएगा जा साफ दे दिया इसके बाद उसका तो मुश्किल हो गया आप क्या करे किसी भी हालत वैशिष्टमुनि का कृपा से उसका पत्नी दयमंती का संतान हुआ और उसको वशिष्ठ जो है बहुत सारे बात है उसका नाम है अस्मक नाम हुआ इसी वंश में जो जो है खट्टांग राजा दुर्जय राजा था खट्टांग राजा जो है स्वर्ग का दे, जो देवता लोक है देवता लोग को बड़ा भारी सहायता किया युद्ध में इतना पावरफुल राजा इतना युद्धों के युद्ध में सहायता खट्टांग हो रहा पावरफुल देवता लोग ने बड़ा भारी प्रसन्न भाई बोले हमसे आशीर्वाद ले लो आपका तो पावर बहुत है आप तो ओसू लोगों को भगा दिया लेकिन हम आशीर्वाद दे सकते क्योंकि ठाकुर जी का ऐसा ही व्यवस्था है देवता लोगों को आशीर्वाद देने का अधिकार है तो बोले कुछ मांग लो बर <laughs> बोले महाराज <laughs> महाराज हम बर तो बाद में मांगेंगे पहले बोलो हमारा आयु का शेष कितना है तो देवता लोग चिंता करके विचार करके महाराज आयु तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल तो खत्म होने वाला दो पल ये क्या अड़तालीस मिनट हैं तो बोले बोर लेके क्या करें ऐसा आशीर्वाद ठाकुर जी में लिबास हो गया छोड़ो इसके बाद ये खट्टांगो राजा जो है छोटा सा आयु मेरा जिंदगी में है ये जानने का बात क्या की ये भजन की भजन करते करते उसी समय का अंदर क्या की ठाकुर जी को प्राप्त होके चले गए खट्टंग राजा है खटंग राजा जो है ऐसा सहायता किया जो देवता लोग संतुष्ट हो वरदान की तो उसके द्वारा वो क्या की बोले हमारा आयु का शेष क्या है ऐसा जान के भजन में नियोजित हो गया इसलिए सास में पुमान आता है ये इतना हजार हजार साल आयु लेके क्या करोगे क्या काम का अगर छोटा सा आयु है उसमें अगर ठाकुर जी का भजन बन गया तो ये तो काफी है छोटा सा आयु लेकिन भजन बना तो काफी है ज्यादा आयु लेके क्या करें हैं ये तो फॉरेन है ना इसमें रहना नहीं है हम लोग जाना है तो ऐसा बाद खट्टांग राजा जो है खट्टांग राजा बर नहीं लिया इसमें और वो ऐसा भजन की उसी समय का अंदर ठाकुर जी को ठाकुर जी का चरण में मन लगाया ध्यान किया और ठाकुर जी का हो चले गए <coughs> इसी वंश में हमने चार्ट बताया था आपको पहले इसमें जो है खट्टांगो राजा खट्टांगो राजा का वंशोधन में उसका लड़का दीर्घ बाहू दीर्घ बाहु का बाद रघु है रघु का बाद अजो है अजोका दशरथ जी महाराज है उसके बाद श्री रामचंदो इसी वंश में आता है पूरा वर्णन आता है इसी वंश में इस राम राम जी के बारे में आता है ओम नमो भगवते परमह सरसा साधित चरण कमल चिन्म कर जन मानस निवस श्रीरा चंद्राय नमो नम ओ नमो भगवती परमहंस रसा सादित चरणकमल चिन्मकर भक्तजनमाननस निवास श्रीराम चंद्राय नमो जय राम श्रीराम जय जय राम, जै जै राम। जय जै जै जै राम श्री जै जै राम जय जय राम जय जै राम श्री राम जय जय राम जय जै राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलो रामचंद्र भगवान की आपोद आदम अपहता दाता सर्वसंपदम् रामाविरामम् भुयो भुयो भूयो नमा आपदम् आपदम अपहरता सर्वसंपदम् रामाविरामम् भुयो भुयो भूयो नमाह ये रामजी का कहानी आता है सुंदर ये आदर्श बन के रह गए जब तक धरती रहे चरण चंद्र सूर्य रहे राम जी का आदर्श जो है जो किपा है सब जितना सारे जगतवासी चिंतन करते रहे लेते रहे ऐसा ही ठाकुर जी का राम अवतार जो है ऐसा तो अवतार है ठाकुर जी का राम अवतार जो है बड़ा आश्चर्य अवतार है ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है ये लीला पुरुषोत्तम दोनों में ये विशेष है एक है मर्यादा पुरुषोत्तम एक है लीला पुरुषोत्तम अवतार ऐसा है भले दशरथ जी महाराज का इतना पुण्य हुआ इतना उसका सुकृति इसके बाद स्वयं ठाकुर जी चार रूप पकड़कर आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पंचतत्मात्म भक्त रूप स्वरूप बोल रहे हैं गौरंग महाप्रभु यही हैं ऐसा ही सोचना कि जैसे पांच रूप पकड़ कर चैतन्य महाप्रभु जी आए थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादी गौरु भक्त ये जब पांच रूप पकड़ के आए ये वस्तुतः वस्तुतः एक ही वस्तु है एक ही ये अलग नहीं है अद्वैत गोसाए नित्यानंद प्रभु गौरंग महाप्रभु और तो ये शिवास प्रभु और गदाधर सारे एक समय समय हो तो तत्व को व्याख्या करे ईश तत्व तो अद्वैत गोसाएश प्रकाश नित्यानंद प्रभु ईश्व भक्तो जो है ईश्व शक्ति जो है गदाधर इस सब सुंदर व्याख्या है कभी सुनोगे तो पागल हो आनंद से ये सब विचार करना है बाबा ये मठ इसलिए है हर बग आनंद से गाओ कीर्तन करो और ये सब चर्चा करो खांदान, हमारा खानदान हमारा खानदान खराब ना हो जाए यही चिंता मेरा मेरा एक चिंता है भागवत लेके बैठा हुआ मेरा जिंदगी में एक चिंता है हमारा गोरी संप्रदाय का जो खानदान है इसको खराब ना हो जाए एक एक लड़का धीरे धीरे भजन करते करते तो उठे ऐसा बन जाए कि बोले हाँ देखो गोरी समाज में ऐसा साधु है ये मेरा अंतर का सपना है अब बता दिया आपको ये मेरा एक चीज ना तो कोई मॉड बनाने का चक्कर है विदेश जाने का शिष्य बनाए कुछ नहीं है मेरा जिंदगी एक एक चिंता है कि कैसे हमारा संप्रदाय में काबिल काबिल बड़ा बड़ा साधु आ जाए हो जाए तो हमारा संप्रदाय का जो विशेष सम्मान है इज्जत है उसको स्थापन करें बहुत सारे लड़का मेरा बाज आता है लेकिन नाम रखने का कोई जगह भी नहीं रखा कुछ व्यवस्था नहीं किया मेरा भजन का पद्धति ऐसा है क्या करे ठाकुर जी जो सोचे वही होगा तो ये जो है राम लक्ष्मण भरत और चतुर्ग्रहों चार विभाग होके ठाकुर जी स्वयं आए दशरथ पुत्र तो स्वीकार किए दशरथ जी महाराज का पत्नी आप सुने हैं तो बोलने का थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके हम जाएंगे जो विशेष है उसका व्याख्या कर तत्व तो व्याख्या करें वह हम रामायण पाठ करने के लिए नहीं बैठेंगे कमा करना हमको तो तत्व तो बोलना है बस इसमें तीन पत्नी सुने हैं कौन कौन तीन पत्नी कौशल्ला कोई सुमित्रा अब ऐसा है कौशल नंदन तो श्री राम जी है कौशल नंदन और कोई कई जो है कोई कई मैया राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी मैंने रामायण देखो तो कोईके का गोदी छोड़ के राम जाता ही नहीं आज जगतवासी का मस्तक पे जैसे आसमान गिरा बोले कैसे हो सकता है यही कोई की ऐसा बोर्ड मांगा कैसे मांगी कैसे बोले दसहरा जी महाराज बोले ए बौर बोले दसहरथ जी महाराज आशीर्वाद की आपको बौर देंगे तीन बौर ना जो भी है अभी राम जी का अभिषेक का दिन है मंथुरा का एक प्रसंग है यह गुप्त प्रसंग है अभी रामायण चर्चा में हम नहीं जाएंगे मंथुरा ने सिखा दिया ऐसा है लेकिन गुप्त सिद्धांत तो जो हमारा अयोध्या का जो रामायणी बाबा ये सब हमको बहुत प्यार करते सिद्ध महात्मा देखोगे तो चौंक जाओगे बहुत प्यार करते थे रामानी बाबा का सब मेरा चर्चा हुआ रामानी बाबा बोले ये सब बहुत सारे गुप्त सिद्धांत तो है बोले ये तो कोई की मैया कोई की जो है कोई कोई मैया को पकड़ के उपलक्ष्य करके राम जी ने ऐसा लीला के इच्छा करके ये गुप्त सिद्धांत तो है आसरी बात कोई की मैया राम राम जी को पर घा नहीं की राम जी ने एक दिन एक अकेला घर में अकेले जाकर मैया के चरण में ये मैया एक पाठ सुना है विनती है तुम्हारा चरण में बोले तू जो मांगे वही हम देंगे बल ऐसा मांगे हैं कि तुम सोच ही नहीं सकता सोच ही नहीं सकती तुम बोले तुम मांग के तो देख बोले ऐसा है तुम पिताजी का पास जो बर मांगना है इसमें बोलोगे राम चौदह साल के लिए बनवास जाए ऐसा मांग लेना सुनते ही पागल हो गया रोना शुरू कर बोले क्या कहे बोला हाँ मैया। मेरे लिए तुमको ये प्रार्थना करना है कि मेरा बहुत सेवा है और नहीं तो पिताजी जाने नहीं देंगे और दुनियावासी याद करके रखो तुम बोले जो कुछ मांगे वो देंगे तो दुनियावासी दुनिया, भासी, दुनिया भासी जो है तुमको घीना करेंगे सारे दुनियावासी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे गाली देंगे तुम्हारा नाम पर सहन होगा मेरे लिए बड़े सब सहन होगा सब सहन होगा इसके बाद ये गुप्त रहस्य है जो भी है ये सब सुने उसके बाद क्या हुआ राम जी महाराज तो ये अभिषेक करा दिया भारत जी ने सुना तो मैया को गाली दी माइया है कि क्या है हमारा माँ है कौन है ये फिर भी सहन करना पड़ा क्योंकि वचनबद्ध है इसके बाद जो है राम जी महाराज पू सीता देवी को लेकर सीता देवी को लेकर पूरा जंगल में चले सीता देवी तो सीता देवी का प्रसंग भी है पहले तो जब बालक अवस्था उस समय विश्वामित्र जी ने दशरथ के पास दो लड़का को मांग के ले गया वो दो लड़का दो हमारा काम है बोले बच्चा लड़का कहाँ ले जाओगे बोला दे दो बच्चा देना है दे हमारा काम है बोल कर ले गया राम और लक्ष्मण के द्वारा जंगल में जितना तारका आदि सब है सबको नाश किया विश्वमित्र का जरगो जग, जग्गो जो है जग्गो को बहुत नुकसान पहुंचे ये सब समाधान किए इसके बाद बहुत दिन आश्रम में विश्व के पास रहे अस्त शिक्षा किए सारे विश्वमित्र जी ने सिखाया भगवान को सिखाया ऐसा ही नियम है देखो भगवान श्री कृष्ण संदीपनि मुनि के पास गए इलहाबाद का उदय जो है वो जगह क्या वो जगह गए है वो जगह जाके सीखा ठाकुर का ऐसा ही नियम है जब ऐसा बहुत दिन रहा एक दिन आप जो है उधर दशरथ जी महाराज किसी काम के लिए गए हुए हैं और चारों ओर फैल गया खबर कि राजा दशरथ आए हुए हैं। पहले का बात बता रहा हूं अभी जंगल का जाने का बहुत पहले का जब बालक अवस्था इस समय आपका ये जो दुर्ग ये जो आपका जो विश्वामित्र मुनि रामजी को राम जी का सौशिल्य का वर्ण राम जी का जो सौशिल्य है इसका इसका वर्णन करने के लिए ये बताया हमने राम जी का सौशिल्य कैसा है तो गुरु जी विश्व तो कह रहे हैं कि रामभद्रो बोले क्या गुरु जी बोले गुरु जी बोले दशहरा जी महाराज आए हुए हैं हाँ आपको देखने की इच्छा हो रहा है गुरु जी जो आपका इच्छा है ये बोले नहीं पिताजी आए पिताजी को देखने के लिए हम जाए ऐसा नहीं जो आपका इच्छा गुरुजी जी ऐसा करे बिनोम्रभाव फिर उसके बाद ये तो हुआ ऐसा बिनोम्रभाव कभी उत्तर नहीं देते बोले तुम्हारा पिताजी का दर्शन के लिए इच्छा हो रहा है गुरुजी जो आपका इच्छा अपना इच्छा कुछ नहीं अनुगत्य तो दिखाया श्री राम जी उसके बाद क्या हुआ जे ये जो तुम्हारा मैथिल देश के राजा जो है उसका जो कन्या है सीता देवी स्वयंवर सभा भाई स्वयंवर सभा में राम लक्ष्मण को लेकर विष्णाम गए वहा बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं सभा का अंदर बहुत सारे हरोधनु भंगों का जो विषय है सारे एक एक व्यक्ति जो है धनु हर धन को उठाने गए और गिर गया इतना भारी इतना पावरफुल है ऐसा है और हरों दोनों को लेके उसका जो बाण है उसको खींचे कैसे है? वो तो उठा नहीं सका इतना पावरफुल अंतिम में क्या हुआ राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी जो है अभी राम जी ने क्या की अब विश्वामित्र ने बोला अब तुम्हारा बारी आया है गुरु जी का चरण का ओर देखा गुरु जी बोला आप जाओ आप जाओ इसका पहले भी बहुत बात है पियाजी अर्थात सी सीता देवी जिस जगह ये विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों जाके जिस उद्यान थे एक उद्यान पे रुके थे रात को और सुबह के टाइम पे जब राम जी घूमने के लिए निकाले अभी तो सवा देर है दोपहर को सवा है जब घूमने के लिए निकाले तो देखे एक जो सीता देवी जो है सीता देवी फूल तोड़ने के लिए आई जंगल में देखते ही दोनों का दोनों चौका आंखें चार दो दो चार हो गया क्योंकि नित्य शक्ति है ना नित्य शक्ति है जैसे विष्णु भी जैसे आपका लक्खी का साथ जड़ जगत का जितना सारे रिसर्च फेलो है गाधा है वो गाधा लोग लिखता है चौतन महापुर लव मैरिज किया अरे हमारे सामने होता तो हमें उसको चप्पल से पीटते चैतन्य महापौर का जीवनी रिसर्च किया और लाव मैरिज किया है ऐसा बुद्धि है नित्य शक्ति तो है विष्णुप्रिया लौकीप्या कोई ऐसा नहीं ये तो नित्य शक्ति तो है ये अपना शक्ति है तो सीता देवी के साथ जंगल में जा अचानक राम जी का साथ दर्शन हो गया होते का साथ से सीता देवी दर्शन किया माथा को नीचू कर दिया बस राम का हो गया भले यही तो मेरा पत्नी है तो इसको ही प्राप्ति करना है अब दोपहर को वो सभा है सभा का अंदर में से सारे हजारों राजा महाराजा आया है सारे एकदम बेका किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसको उठाए और रामजी रामजी महाराज अंतिम में गए जाके क्या ऐसा बच्चा जैसा ऐसा उठाए ऐसा खींचे और बीच में से टुकड़ा हो गया एकदम हाहाकार में सब अरे ये देखो काल बच्चा है ये ले लिया बच्चा मतलब उम्र तो ज्यादा नहीं है जैसे राम और कृष्णों को जब कम का सवा में ही तो बच्चा है बच्चा तो नहीं किशोर बॉयज इसी अवस्था जय करने के बाद अभी जी आई सीता जी सवा में बौरमाला लेके आई कैसे पना? पहना बौरमाला लेके आई और राम जी क्या है खड़ा हुआ है लंबा और सीता जी घूमते घूमते आके राम जी सामने के सामने आके माला लेके के नीचा होके खड़ा हुआ क्योंकि हाथ नहीं जा रहा है राम तो लंबा है कैसे दे दे और कुछ बोल नहीं पाती शर्म के मारे माला लेके नीचा है और गुरु जी जो है विश्वमित्व सोचेंगे तो बड़ा मुसीबत है खत्रियों है सर तो नहीं जिखाए क्या किया जाए लक्ष्मण को इशारा की लक्ष्मण दे के सब समस्या का समाधान कर लक्ष्मण को बोले ते तेरा भैया जो है सर नहीं जी कर तो कैसे माला पनाएंगी तो इसका लक्ष्मण को इशारा की लक्ष्मण ने गुरु जी आप चुपचाप रहो सब हो जाएगा संभाला जाके क्या की अपना भैया के चरण में चरण को जाके ऐसा गिरा ऐसा गिर के चरण को सोच अरे भैया तुम क्या कर रहे हो वो के माथा नीचू किया सीताजी दे दिया <laughs> भैया क्या कर रही हो क्या कर रहे हो तुम नीचा हुआ भैया को उठाने के लिए आप सीता देवी गले में डाल दिया माला जय जयकार हो गया सीता जीवी को सीता देवी को जय करके फिर इतना सुंदर कहानी है उसके बाद फिर आए फिर उसका बात ये जो है ये प्रसंग जो है भी जंगल में जाने का प्रसंग जो है बड़ा पैथेटिक है जंगल में साक्षात पर अखिलेश्वर साक्षात भगवान राम जी कैसे जंगल जाए इतना कमल चरण है इतना कोमल चरण है जो गोपियों ने देखो गीता में बताया कि हम कैसे तुम्हारा चरण को पकड़े बक्ष में हमको तो लगता है कि ये तुम्हारा चरण कोमल जो है माखन नहीं है माखन तो माखन क्या है माखन उसका सामने कुछ नहीं है ऐसा नरम है इस चरण दे के आप जंगल में घूमते हो ये बड़ा दुखी है हम लोग कैसे घूमते हो जंगल में और टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया इस विषय में चर्चा करेंगे दस दसव स्क आए तो इसके बाद जंगल में गए जंगल में जाने का बाद श्री राम जी जिस कारण अवतीर्ण हुए जिस कारण ठाकुर जी आते हैं ये सब कारण तो निभाना पड़ेगा ना जिस कारण ठाकुर कृष्ण किस लिए आए राम किस लिए आए बड़ा हो किस लिए आए निशिंग भगवान किस जिस कारण आए उसको निभाना पड़े इसलिए जंगल को गए जंगल जाने का बाद कई जगह गए एक जगह नहीं बहुत सारे जायगा बहुत सारे जगह है इसका एक एक जगह का एक एक नाम है दंडोकरण में भी गया दंडकारन में कुटिया का अंदर सीता देवी के रख कर दोनों भाई फल फूल आहरण करके पूजा पाठ खाना वो भी पूजा करते ठाकुर जी स्वयं है उसकी पूजा करते <laughs> किसको पूजा करे कौन जाने आप ही पूजा पाठ करे फल फल मूल लाए लक्ष्मण और ऐसा एक दफे क्या हुआ बड़ा भारी मुसीबत बड़े एक दफे सुपनाखा जो है सुपोनाखा आई आके बार बार शादी करना था बार बार लक्ष्मण जी हो होके उसको मार दिया एक तीर उसका नाक क्या हुआ काट के पूरा निकल गया वो रोते रोते रख तो एकदम रावण के पास गया देखो भैया हमारा नाक काट दिया नाक तो काट दिया कहा नाक काटा था कौन सी जाक काटा था जानते हो सुपोर्णा का, का नाक जहां कांटा था उसका नाम क्या है उस जगह का नाम नासिक वो जो नासिक हुआ ये नासिक पुणे नासिक जो है वो नासिक है उसी जंगल में काटा था उसका नाम हो गया था नासिक जाओ नासिक अब काटा हुआ नाक पहला बिना काटे अगर छोड़ देते तो तू नहीं तो दूसरा कोई शादी कर लेते अब नाक काट दिया तो कौन शादी करे कोई शादी नहीं करेगा नाक काटा हुआ को कौन शादी करे बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल हो गया नाग बिना काटे छोड़ दे थोड़ा दो चार कुछ करके तो हो जाता नाकी ही कट दिया तो उसका शादी बंद हो गया जिंदगी में शादी नहीं होगा रावण का बस किया रोते भैया चिंता मत कर हम देखते हैं क्या किया जाए वो जो है, है। हम कुछ विचार करें चल जा देखे उसके बाद उसका साथ दुश्मनी किया मारिश को भेजे मारिश माया विस्तार करके सोने का हरिण बना कर और पहले तो ऐसा है तो सीता देवी ने कहे जो तो ये ये पकड़ के दो सोने का हरिण हम आश्रम में रखेंगे बहुत देखने का शोभा होगा राम बोले छोड़ो ना ये सब बेकार कुछ ना उसको देना पड़े राम उसका पीछे गए जाने कब आई नहरा रहा सीता देवी लक्ष्मण बोले तुम जाओ भैया बोले ना हमको तो भैया बोला आपका रक्षा आपका आ, रक्षा के लिए इधर हमको लगा के गया हम नहीं जाएंगे तो ऐसा एक बात ऐसा बोला लक्ष्मण जी के हृदय में लगा ऐसा कुछ बात ये बोलने का दरकार नहीं तो भैया ऐसा है भैया का पीछे जाओ भैया का क्या हुआ भैया का कुछ नहीं हुआ भाभी तुम जाओ हम बोल रहे कुछ हुआ होगा उधर उसके बाद क्या हुआ लक्ष्मण ने बोले ठीक है भाभी एक काम करो मैं आपको ये जो तीर है जो ये है धनुक ये तीर है तीर से क्या कि पूरा एकदम एक तो चौकिंग कर दिया मैंने एक तो बाउंड्री कर दिया जो बोले भाभी इसका बाहर बिल्कुल मत जाना इसका बात जाओगी इसका बात जाओगी तो यहाँ बहुत आरक्षस असुरों का बड़ा उत्पात है कुछ भी हो सकता भाभी बोले आप चिंता ना करें आप जाओ फिर भाभी जी रह गई उसके बाद पीछे से रावण आए रावण आए रावण आके पूरा सन्यासी का भेज दे भिक्षा ऐसे करके आए और भिक्षा देने के लिए आए तो सीता देवी ने भिक्षा देने के लिए किए बोले भिक्षा तो अंदर से हम नहीं लेंगे हम ऐसा भिकारी नहीं है हम सन्यासी है देखो भिक्षा देना है तो बाहर आओ रावण ने देख लिया पैर को अंदर रखा तो आग जल रहा है बोलो सोच गया ऐसा बाउंड्री करके गया अब जाना संभव नहीं है तो बोले भिक्खा हम ऐसे नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे बोला अंदर से बाहर आओ बाहर आके भिक्खा दो तो हमारा सम्मान सन्यासी का तो सम्मान है बाहर जब पैर को रखी बस पकड़ने गए तो सीता देवी क्या की शरणली ठाकुर जी का उसके बाद की उग्नि देवता ने सीता असली सीता देवी को गायब कर दी और नकल सीता जो है छाया सीता को सामने कर दी रावण सोचेगा हम सीता को पकड़ लिया ऐसा करके हा हा करते करते रथ को उठा के फिर चल दी एकदम और जो चल दी उसके बाद सीता देवी क्या करे ये तो दिखाना है सीता देवी क्या की सीता देवी रोना एकदम शुरू कर दी उसमें जटायु जो है दशरथ जी का दोस्त है जटा गिदराज गिर ने देखे हरी हरी ले जा रहा है सीता देवी को अब आपने गया उधर उड़के पंखा देख के उसका साथ बहुत लड़ाई किया बहुत लड़ाई किया वो है तो रावण है अपना चाकू उतना जो है रथ चलाते जाते ऊपर से एकदम मारा है इसको इसका जो पाखा है काट के फेंक दिया जटाई हुए धीरे धीरे गिर गया लेकिन प्राण को पकड़ के रखा है जब तक राम का साथ दर्शन ना हो तब तक पूरा घटना जो है बताए बिना हम हाँ अपना शरीर को नहीं छोड़ सकता ऐसे सीता देवी क्या की ऊपर से जितना सारे गहना है अपना बाजूबंद जितना सारे हैं ऊपर से फेंकना शुरू कर दी ताकि राम जी को पता चले ऐसा करके नूपुर है बाजूबंद है सब सब फेंकना शुरू कर दी और रस्ते में एक कंगन कुछ मिला और राम राम जी पैर का कुछ मिला ये जो हाथ का कुछ मिला हार चंद्र हार मिला जंगल से राम ने उठाया लक्ष्मण जी को बोले लक्ष्मण देखो तो ये जो चंद्रोहार है ये तुम्हारा भाभी का है ना लक्ष्मण बोले भा भैया क्षमा करे मैंने जब भी देखा भाई का चरण भाभी का चरण को ही देखा मैंने कभी ऊपर देखा नहीं मैं कैसे समझे कि भाभी जी का भाभी का इधर चंद्रोहार भाभी जी का है कि किसका हमको क्षमा करो हम जानते नहीं जब भी देखे भाभी जी का चरण कमल को, को ही हम देखा और कुछ नहीं देखा बड़ा आश्चर्य हो गया लक्ष्मण का भक्ति फिर इसके बाद राम जी जो है रोते रोते सीते सीते करके ऐसे रोते रोते जगतवासी को दिखाए जगतवासी को प्रमाण किए सीता कृत वै सोनानी कुतो ईश्वर असो ईश्वर जो है परात्मर अखिलेश्वर इसका कोई कोई दुख होता कभी होता कभी संभव है साक्षात भगवान इसका कोई दुख फिर भी दुख दिखाया देखो जगतवासी के प्रमाण किया देखो जोड़ी रहे तो पीछे ऐसा कष्ट मिलते ही रहेगा हैं जोड़ी जुमाए तो ऐसा ही है तो इधर बताए कि देखो गुरुवार थे तैक्त राज्यो व्याचरत बनु बनम भले गुरुवार थे तैक्त राज्यो व्याचरत अनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया या पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजि पथो रुजो जो बिरूप <coughs> क्या हुआ? बोला और रोपितो भ्रू बृजिंब त्रस्ता तस्त्राधि बद्द से खलो दबो दहन है कौशल है कौशल अवतार न बजे ये जो का अवतार हुआ जिन्होंने लिए जंगल में गए सुकुसुम जो जो चरण कमल अति सुकुमार ये जो राम जी है अपना चरण कमल के द्वारा वन भूमि में विचरण किए हनुमान सुग्रीव लक्ष्मण जिनका पथस्थ शांति को दूर करते थे सुप्र ना का नाग कान काट दिया था कान भी दोनों नाक और कान काट दिया था बिु कर दिया और इसके बाद सीता का अपहरण हुआ उसके बाद जो है सीता को उद्धार करने के लिए समुन्दर को बंधन की समुन्दर बंधन करके वो हनुमान जी जितना सारे मानव सेना है कोई को, को लेके हैं पहले तो बोला विश्वमित्रे अध्य मतलब जुग में विश्व मित्रो मरीचाध्याण सैव हता नैरी तो जैसे विश्वमित्र का जो यज्ञ में बड़ा भारी अशांति किया निशाचरों को सब विनाश किया इसका बारे में हम बोला और जो बहुत सारे प्रसंग है और श्री रामचंद्र लक्ष्मण के समक्ष में मरीची आदि प्रधान राष्ट्रों को नाश कर दिया जब भैया गए लक्ष्मण तो देखे राम जी भैया तीर देखे मारिच को मार रहा खामा खा हमारा भाभी हमको भेजिए भेजिए जो भी है ये सब हो गया उसके बाद जो है सेतु बंधन की सेतु बंधन का समय में जितना सारे सुग्रीव आदि जो कुछ है सबका साथ दोस्ती हुआ सुखग्रीव का भाई बाली बाली ने बदमाश किया सुखग्रीव का पत्नी को उठा के ले गए इसका कारण ठाकुर जी पीछे से ही मरेगा और कारण पीछे से ही मरेगा इसका नियत ऐसे ही है तो ठाकुर जी ने पीछे से उसको उधर कर दी उसके बाद जो है हनुमान जी को भेजा तो सीता देवी तुम्हारा मैया कहा हैं जे देख के आओ दे असग वन में रो रही है चारो राक्षसी है और बीच में सीता देवी बैठ के रो रही है तो छोटा बन के टुक से सीता देवी का चरण के आए और जो अंगूठी है अंगूठी है सीता राम जी का टुक से गिराया देखिए बोले ये तो ये तो राम हमारा स्वामी का राम जी का है हनुमान जी परिचय दिए माँ आप चिंता मत करो समय आ रहा है जिस समय सारे उद्धार कर देंगे कोई व्यवस्था कोई चिंता मत करो रावण तो राक्षस है उसका सब व्यवस्था हो जाएगा इसके बाद कई घटना है ल, लंका श्री लंका को गए हनुमान पहले अकेला खबर लेने के लिए एक छलंग लगाया एकदम पूरा उड़ के गया के लंका में गिरा हमारा जो आदमी है सो एडुकेटेड है बोले ए सब बेकार की बात है मैं। तुम बेकार हो जर्मन में अभी भी रिसर्च हो रहा है जो हनुमान था सुपरमैन जर्मन में रिसर्च हो रहा है रामन के ऊपर सब कुछ पहले ये हर हालत में संभव है सुपरमैन इतना छलंग लगा पूरा एकदम जाके लंका में लंका में जाके सब सब खबर फबर लेके आए कहाँ सीता देवी है क्या कुछ है लंका का पूरा खबर लेके आए और उसके बाद क्या हुआ लंका को बाद में जला दिया पहले तो रावण के सामने जब गिर गया रावण रावण रावण के सामने गिर गया रावण कौन है तू कौन है तू ऐसा प्रश्न किया तेरा इतना पावर हिम्मत है तो हनुमान जी बोले ये तो राक्षस है इसका समझने में क्या परिचय दू अपना जो परिचय है इसके राक्षस का सामने क्या दे सोचते रह गए तो सीता देवी सूक्ष्म रूप में कानों में बोल के गया क्यों बेटा बोल दे हम रामदास है हम राम की दास है बोल दे परिचय दे दे तो अंतिम में क्या रावण को बोले हम रामदास है मेरा नाम रामदास ऐसा जो बोले रावण ने हा हा करके हंसना शुरू कर दिया तू दास है तू दास है हमने सोचा तू को, कोई देश का नरेश होगा <misterius> राजा होगा महाराजा होगा तू दास निकला बोला हां मैं दास हूं लेकिन राम का दास हूं तू जो दास है कामिनी कांचन सब चीज का दास है तू मैं तो सिर्फ राम का दास हूं हम तो दास है ये दास शब्द सुन के तू हासा तू भी तो दास है तू तो पूरा कामिनी कांचन जितना सारे है सबका दास है तू मैं तो शिव राम का दास हूं पर अखिलेश्वर श्री राम का दास हूं राम का दास इसके बाद क्या हुआ उसका सिंघासन जो है उसका सिंहासन जो सिंघासन को ऊपर बैठा है हनुमान जी सोचा हम राम का दास है राम सबसे ऊपर है ये राषस है मेरा ऊपर कहते वैसे मेरा ऊपर कैसे बैठेगा तू तू तो राक्षस है मैं राम का दास हूं मेरा इज्जत नहीं है बोल के अपना लैच जो है इसको पका पका ऊंचा कर दिया उसका रावण ऐसे दिख रहे है <laughs> पहले तो ऐसा दिख रहा था अब ऐसे दिख रहा है तेरे से ऊंचा हूं मैं तू रास है ऐसा करते करते बाद में क्या किया पूरा लंका को जला दिया रावण ने बोला उसका लेज है उसमें आग जला दे देख जला दे पूरा मर मर के, मर के जाए बेटा बदमाश कहेगा और जलाने का बाद वो बोले ठीक ही हुआ और उसको लेके पूरा घर घर पूरा जला के जलाके कर दिया पूरा पूरा लंका को जला दिया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो अब हनुमान तो है ही है इधर से उधर छलांग लगाए उधर से उधर छलांग सारे घर घर में जल गया तुलसीदास जी सिद्धांत तो गया देखो ये राम की दास है पूरा लंका को जलाने का बाद भी हनुमान जी को प्रश्न किए तुमने लंका जला दिया बोले नहीं हमने लंका नहीं जलाया लं जलाया तुम नहीं तो जलाया कर्ता का राम हमने कुछ नहीं किया हमारा कर्ता अभिमान नहीं है तो तुलसीदास जी ने बोले कि पूरा तमाम इतना आदमी को मरने का बाद भी हनुमान जी को एक छोटा सा पाप भी स्पर्श नहीं किया ध्यान देना इतना लोगों को मार डाला आग लगा के पूरा लंका को फिर भी एक बूंद जो पाप है हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया इसका नाम है हनुमान जी इसका बाद बहुत सारे घटना है तो हम बता नहीं जाए तो रामायु हो जाएगा इसके बाद पूरा जो है क्या रावण कुंभकर्णो इसका साथ तो बड़ा भारी युद्ध हुआ फिर रावण का लड़का जो है इंद्रजीत इंद्रजीत इंद्रजीत है उसका साथ भी बड़ा भारी शोक्तिल का प्रसंग है शक्तिशैल का प्रसंग लेकर जोर जोगत का कोई कोवि है माइकल मधुसन बोल रहा है शर्म की बात है वो लक्ष्मण जी को नीचा दिखाया मेघनाथ बहुत में हम बोला ये क्या है ये तो पनिशमेंट उसको मिल गया क्योंकि हिंदू था उसके बाद चोरके हो गया खिस्तान हैं गोमांसु भोजी हो गया तो उसके बाद उसका तो सत्यनाश खोदी कर दिया अब बाद में रोया हे hey ठाकुर जी राधा गोविंद का था में तो दे दे मरने का टाइम में उस चरण में तो, तो, तो लेके क्या करे उसका समाधि अभी भी है लोअर सर्कुलर रोड कलकत्ता में ऐसा घटिया बुद्धि है क्या हाय हाय सब ठाकुर जी का ऊपर बुद्धि लगाता है लक्ष्मण का शक्ति से उसका बारे में बहुत सारे विचार है क्यों ऐसा सम्मान दिखाया लक्ष्मण जी साक्षात बलराम है कोई नहीं जानता देखो ऐसा बात है उसके बाद जो है रावण का साथ बड़ा भारी युद्ध भई इतना बड़ा युद्ध हुआ युद्ध का बाद क्या हुआ बड़ा भारी युद्ध हुआ युद्ध का बाद रावण का दशकंदर जो है एक एक करके काटना शुरू कर का। दशोकंदर है एक गला को काटे और फिर दूसरा गला आ जाए एक गला को काटे दूसरा गला आ जाए ऐसा करके जो है दशकंदर जो है दशोकंदर रावण को नाश किया एकदम करके उसका उद्धार कर दिए उसके बाद पूरा तमाम जो है जितना सारे सैन्य सामंत सब लेके स्वर्ग का जो पुष्प रथ है उसमें बैठ के छोटा मोटा नहीं है सब उड़ गया सारे उठो एक साथ एकदम फुल ट्रुप पुष्परव ने चढ़ के ऊपर से आ रहा है राम जी महाराज जिस दिन रावण का साथ युद्ध करने के लिए गए उसका नाम है विजया दशमी विजया जिस दिन वापस आया उस दिन दिवाली है दिवाली का दिन पंद्रह दिन बाद लौटे इसका कारण दिवाली है इसलिए घर घर में अयोध्यापुरी में और तुम्हारा क्या कहे जनकपुरी में पूरा दीपदान पूरा हो हल्ला राम जी आ रहा है वापस और पूरा एकदम ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रहा है और राम जी सारा हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव सब लेके रथ करके आए आने के बाद अभी जो है जनकपुरी से नौता आया इतना दिन बाद जमात आया है इतना समस्या के बाद बेटी बैठिया रानी भी आई है उसके बाद जनक महाराज निमंत्रण किए और राम जी बोले राम जी को निमंत्रण भेजिए राम जी बोले जाना ही पड़ेगा एक दफे तो जाना शादी का बाद भी तो ऐसा लपड़ा हो गया तो जाने का तैयारी में थे सारे हनुमान लोग जो है जो जितना सारे हैं बोले आ, ठाकुर जी हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे आपका साथ नानी हाल पर बोले ना आप लोग मत जाओ आप स्वभा में चंचल हो उधर जाके क्या कुछ करोगे हंसते रहेंगे ना ना हम लोग कुछ नहीं करेंगे हम हाँ आपके साथ जाएंगे पीछे पीछे बोले ना ना तुम बिल्कुल मत जाओ वहा हंसी उड़ाएगा ससुराल है उधर वहां जाके तो क्या करोगे ऐसा ऐसा करोगे उल्टा सीधा हम कुछ नहीं करेंगे अब जी नहीं होगा नहीं जाओ मत उधर जाओ मत तो जितना सारे हनुमान लोग हैं बाधर लोग हैं बड़ा दुखी भाई बोले राम जी हमको नहीं ले रहा है हम लोगों को बाद में जाम्बूबान जी का पास गया जो ब्रह्मा जी का अवतार है उसको बड़ा सम्मान करते थे राम जी जब भी आए आसन से उठ के आओ आओ जी सम्मान करते अनुवाद करते थे जाम्बूबान जी आए राम जी बोले कहो कैसे आना पड़ा बोले एक बिनती लेकर आया वो बिनती आदेश बोलो आप जैसा आप आदेश बोलो कैसे बुढ़े बड़े बुढ़े हो आप आदेश बोलो भले आदेश नहीं है विनती है जितना सारे बंदर सेना हैं सब आपका साथ जाना चाहता आपका ससुराल में नानीहाल पर आपको ले जाओ राम जी ने सर झुकाया बोले महाराज हमने तो ऐसे ही ना कर दिया कि वहाँ जाके बंदर है तो गुणुमान है क्या करे ना करे हंसना शुरू कर दे बोले ना हम हैं कुछ नहीं करेगा हम है सब ट्रेनिंग देके के हम ले जाएंगे तो आप ट्रेनिंग दे ले जाओ तो ट्रेनिंग दो ठीक है बोले ऐसा ट्रेनिंग देंगे उधर जाके कुछ नहीं होने वाला निश्चिंत रहो राम बोले तो ठीक है आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग दो ले ट्रेनिंग दिया देखो जो हम करे वही करना जो हम ना करें नहीं करना हा, हा हा जो आप करोगे वही करे जैसे हम बैठेंगे वैसे बैठना जैसे उठेंगे जैसे हम करेंगे वैसे करो बोले ठीक है अब जाके क्या हुआ ऐसे ही जो जनकपुरी है उधर का जो भोजन है देखने का लायक अभी भी राम जी का जो जगह है वो जो सीता देवी का ससुर सीता देवी का राम जी का ससुराल जनकपुरी में तरह तरह का मिठाई बनता है इतना मिठाई सुंदर ये लोग जानता नहीं इधर इतना सुंदर बना सकता है सब भोजन बनाया बड़ा एकदम दिल खुश हो जाए सब अब बानदर लोगों के लिए अलग व्यवस्था मैदान में पूरा झुंडू लाइन लगा के बैठ गया एकदम बैठो चुपचाप उसको आम है कठाइल है जितना सारे स्वादिष्ट सब फल है सब परिवेशन किया गया जम्बुवान जी ने बोला अभी नहीं खाना वो देखते रहे गए हो रहा है अभी नहीं खाना पूरा परिवेशन हो जाए उसका बाद आचमन करके व्यस्त होगा वो बैठे है उसके बाद जब हुआ भोजन शुरू हुआ जाम्बुवान जी ने देखी इतना बड़ा आम कहा से आया इतना सुंदर गंध आ रहा है इतना बड़ा आम को पकड़ा ऐसे तो जाम्बुवान जी है एक एक औस्त्र पकड़ा था इतना बड़ा बड़ा इतना बीर है आम को जैसे पकड़ा ऐसा करके आम को उठा के पकड़ा आम से क्या घुटली क्या ऊपर चला गया ऊपर चला गया जाम्बूबान ने बोले इतना हिम्मत है ऊपर चला गया उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाया लोग क्या बोले उसको पकड़ सारे लो। हुम हुम हुम, हुम। सब शुरू कर दिया बोले आप जो करेंगे हम करेंगे गुठली ऊपर चला गया लोग क्या बोले हम हाँ जो है। पकड़ने के गया वो भी उठा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा पूरा एकदम जितना सारे जनकपुरी हंसते हंसते पागल रामजी बोला इसीलिए तो बोला था मत जाओ आ, कैसा ट्रेनिंग दिया देखो कैसा ट्रेनिंग दिया आपने ऐसा ही है फिर उसका बाद जो है विशेष सिद्धांत तो है ये तो मजा देने के लिए सब बोला सुंदर सिद्धांत तो है रामायण भवन में है बहुत सारे पुराण में इसका बात क्या हुआ सीता देवी को परीक्षा देने के लिए राम ने बोला क्योंकि रावण का अधिकार में थी इसके बाद जो जब अग्नि परीक्षा भाई, अग्नि परीक्षा के द्वारा अश्वि जो सीता अग्निदेवी छाया सीता को गायब कर दी आश्री सीता को सामने ला दी सीता को लेकर राम जी महाराज कई दिन संसार की संसार करने के बाद पहले जन्म पहले समय ऐसा नियम था राजा महाराजा लोग प्रजा का अंदर में कोई ग्रीवेंस कोई दुख है कि नहीं इसका पता लेने के लिए रात का टाइम में विचरण करते थे पहले जन्म में ऐसा था महाराज धुबा महाराज कई राजा अपना बेस को छुपा के राजवेश चादर मोड़ी दे तो मुड़ के जाड़ा है किसी जगह है कि नहीं क्या अन्याय हो रहा है कि नहीं ऐसा देखने के लिए निकाला और अचानक एक मुकान पे बीबी पति पत्नी झगड़ा हो रहा है बड़े झगड़ा देख के रामजी थोड़ा फैल गया क्यूँ झगड़ा हो रहा है हमारा राज्य में तो कोई झगड़ा नहीं है कुछ नहीं है इधर क्या बात है बोले देखा वहां जो पति है वो पत्नी को गाली दे रहे है। गाली दे के बोले ए, मैं राम नहीं हूं जो दूसरे के घर में गया हुआ पत्नी को फिर हम भजन करे जा भाग यहां से राम जी बोले हाय राम राम जी स्वयं बोले हाय राम राम जी बोले तो बड़ा मुश्किल है मेरा ऊपर तो मेरा बीवी का मेरा जो पत्नी है धर्मपत्नी इसका ऊपर है जो नगरवासी है किसी का भी संदेह हो तो मुश्किल है इसका हम समाधान करेंगे बोल के क्या की तो उसके बाद क्या की उसके बाद सीता देवी को लक्ष्मण के साथ पूरा जंगल में देखा जा पूरा जंगल में देखा सीता देवी रोते रोते पागल हो गई जब जाने का टाइम में अंत तो सत्या उधर जाके जंगल में दो लड़का प्रसप की महिया, सीता मैया ने इसका नाम लव एक नाम कुश और जितना ये जो यज्ञ है असमित जग् इसका जो घोड़े हैं ये लव कुश ने बच्चा है पकड़ लिया तो लड़ाई करने के लिए आए सेना बोले किसका हिम्मत है ले जा ये दो बच्चा इतना लड़ाई किया राम घबरा गया कौन हो सकता कि मेरा साथ मेरा ट्रुप जो है सब साथ, साथ लड़ाई कर सके हिम्मत किसका है ये है लोव और कुश उसका भी जन्म है बहुत सारे घटना है जो विशेष बात है इसमें विशेष बात क्या है ये जो सीता देवी का लिए जितना सारे घटना है ये सब जो है ये सब तो रामायण में है साक्षात भगवान है भगवान के लिए कभी ये सब संभव नहीं लेकिन ये दिखाया लीला इच्छा करके और जब सीता देवी को जंगल भेज दिया गया तो जितना सारे जाग जग्ञो हुआ राम जी ने जोगो किया ना बहुत सारे जोगो बहुत सारे जोगो किया जोगो करने का टाइम है तो पत्नी का जरूरी है जो शादी शुदा पत्नी जरूरी है उस टाइम में सोने का सीता जो है सोने का सीता बनाकर उसको अधिष्ठान करके फिर बाया तरफ रख के यज्ञ किए थे राम जी जितना सारे यज्ञ किए हर योगो में सोने का सीता सोने का सीता इसको अभिषेक करके पूरा स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके बाया रखकर तब जगो किए अब जितना सारे सीता घर में रखा हुआ सब ये सब है ये सब जो है ये सब जो है उसका बाद दंडोकार में जितना सारे ऋषि मुनि हैं सब राम जी को देख के गले लगाना चाहा उसका स्त्री भाव आ गया राम जी परम पुरुष उसको देख के स्त्री भाव आया मनि ऋषि को बोला इस जन्म में नहीं होगा इस जन्म में नहीं होगा मैं एक पत्नीधर हूं मेरा नियम है मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी छोड़ के दो नहीं सीता छोड़ के कुछ नहीं ये सब आप लोगों का मनवांछा पूर्ण करेंगे हम जब र, जब हम कृष्ण मन के आएंगे दापर युग में तब सबका वंशा पूर्ण है क्योंकि मैं तो स्वामी हूं सबका ही स्वामी भगवान के लिए तो कोई दोस्त नहीं है सबका स्वामी भगवान है किसी का अलग अलग जो स्वामी है बेकार का बात है कोई सामी वामी नहीं है ये तो संसार में रहने का एक चक्कर है सामी तो एक तो कृष्ण है इसका विषय में हम दसों में जब घुसे चर्चा करने तो हम चर्चा करेंगे तत्त्व तो का ऐसा व्याख्या करना चाहिए जैसे ठाकुर जी के को ऊपर कोई मेटेरियल कंसेप्शन ना आ जाए जड़ बुद्धि ना आ जाए जड़ बुद्धि आए तो उसमें पतन हो जाए ठाकुर जी का चिंतन होगा नहीं इसके बाद जो है सारे दंडकरणवासी जो है दंडकरणवासी लोग ने बोला तो ठाकुर जी हम ठाकुर जी बोला हाँ आप लोग आपका पूरा बात हम मानेंगे इस जन्म में नहीं ऐसे जितना सारे गोपियां वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण जितना सारे गोपियों को स्वीकार किए वो गोपियों सब एक गोपिया नहीं वृंदावन का है फिर ये जो दंडोकार ऋषि सब है फिर वो जो वेद उपनिषद सूति किए ये सब लोग भी गोपी बनकर जन्म लिये ये सब कोई गोपी गोपियों का एक भाव नहीं अलग अलग था कि भील कन्याएं हैं भील कन्याएं बहुत सारे एक राजा था बहुत सारे घटना आ जाएगा हम बताएंगे नहीं इसका कन्याएं हैं बहुत सारे वो भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया वो गोपी गोपी रूप पकड़ कर आई वृंदावन में जन्म ली वृंदावन में जन्म लेने का माने ये है अप्राकित जन्म वृंदावन गोपी गोपी घरे जन्म लेने का जो प्रसन्न है प्रसंग है ये सब उल्टा सीधा व्याख्या नहीं करनी चाहिए इस बारे में कभी समय हो तो हम चर्चा करेंगे इसके बाद जो है राम जी महाराज जो है पूरा अयोध्या को गए अयोध्या में पूरा आनंद से आनंद के बाहर आया पूरा जनकपुरी में दीपदान आती कले केले का खम्बे रत्नों पूरा रास्ता रास्ता में सारे हीरे मोती मानी एकदम बांटा जाए वो राम जी आ रहा है ऐसा आनंद हुआ और झूमने लगे पूरा अयोध्या भाषी और फिर जो है जो जनकपुरीवासी झूमने लगे सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम ऐसा करके पूरा एकदम और हनुमान जी का जो आनंद है वो बोलने का तो एकदम कोई रास्ता ही नहीं हनुमान जी कौन है बुद्धिमतां मनोजव मृतिलगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताज बानरूत ममास्तु कैसा सुंदर स्तुति है मनोजव बुद्धिमतां जीतेन्द्रिय बुद्धिमताज बान रो जूतमोक्षम श्री दूतम शरण जब तक हनुमान जी का शरण में ना जाए तब तक राम जी का कृपा मिलना संभव नहीं मनोज मारुति में मन की गति वेग से जाता है हनुमान जी मनोज मारुतिल्य बेगम मारुत बताश हवा कमाफिर वेग ऐसे उड़ के जाता है मनोज मारुति तुल्य बेग ऐसा पावर है मारुति बेगम आज जीतेंद्रियम हनुमान जी महाराज को कोई माया आज तक स्पर्श नहीं किया आचार्यों में राम जी का भजन में जितना आचार्य है इन आचार्यों में हनुमान जी सबसे ऊपर है इसका बारे में व्याख्या किया था पंच मनोज मार्य बेगम जीतेंद्रियम बुद्ध मताम वरिष्ठम हनुमान जी तो ऐसे ही दिन करके बोलते हैं जो हमारा कौन सी खानदान में मेरा आविर्भाव हुआ मेरा कौन सी विद्या है कौन सी खानदान में मैं पैदा हुआ बोलो जो राम जी महाराज की कर दिया मेरा ऊपर ये तो है, बात तो गास्तविक विचार है हनुमान जी महाराज से बुद्धिमान कोई नहीं हनुमान जी महाराज से बुद्धिमान कोई नहीं है इतना विद्वान है लेकिन बाहर में हनुमान मूर्ति पकड़ के रखा है इच्छा करके हनुमान जी बोले पंचोस्क बताया ना ये कैसे बोलो अगर ऊंचा खानदान है विद्या है देखने में सुंदर है ये अगर ठाकुर जी का कीपा का मसला होता तो हमको कैसे कीपा कर दिया हम तो बानर कुल में आवे बाबू क्या कौन सी खानदान है मेरा देखने में कैसा है हैं कैसे कीपा कर दिया तो ये कीपा जो है ठाकुर जी का किपा ये कोई ठाकुर जी का कोई भेदभाव नहीं है जिसका अंदर में जितना ज्यादा प्रेम है ठाकुर जी उसी का ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं बुद्धिमाता वरिष्ठम बातात्मज बानर जूतम जितना बानर कुल है उसका ऊपर सबसे ऊपर ये है एक बात प्रसंग में आ गया हनुमान जी जब लंका को जलाने के बाद आँख को निभाना चाह आग को पानी नहीं मिला अपने मुख में दबाना चाह वो मुख काला हो गया उससे पूरा सीता जी बोले तुम्हारा मुख काला है ये तो हो ही नहीं सकता पूरा बानर बुलकर काला करते जैसे कोई दोष नहीं दे सके पूरा काला कर दिया जितना हनुमान देखो मुख काला है पूरा ऐसा करके ठाकुर जी का ऐसा है इसके बाद जो है सीता देवी का वर्जन का प्रसंग हम बताए लव कु राम जी का महिमा सारे देवता लोग मन, जितना सारे जो है सारे एकदम गाते रहते हैं लक्ष्मण पुत्र अंगोद चित्र केतु भरत पुत्र पुष्कल शत्रुघ्न का पुत्र सुबाहु सुबाह और शत्रुघ्न जो है मधुपुत्र लबनासुर को बध करके मधुबन में ये मथुरापुरी को स्थापन किए ऐसे तो मथुरापुरी नित्य है ऐसे बहाना है ये कहावत है कि ये हन ये जो लक्ष्मण जी लंका जाय करके जो वापस आ रहे थे बराह जी उधर शेत बराहु जी उसको उठा के लिया है अभी वो मथुरा में वो से बराहुजी सेह जी अभी भी अर्चन हो रहा है वो तब से लंका जाय करके जब आए थे जब लंका कर, उस समय उठा के लाए लंका से पूरा ऐसा है अब विभीषण जी जो है विभीषण का पुरसंग अगर ना बोले तो बड़ा अपराध हो जाएगा विभीषण जी को बड़ा कृपा किए विभीषण जी भैया को समझाए भैया ऐसा मत करो साक्षात भगवान है <coughs> रामन जी ने एक लात लगाया छाती पर तू गद्दार है भाग जा मेरा इधर से लक्ष्मण ये जो तुम्हारा रावण का जो भाई है कौन किसका बात बोल रहा है विभीषण जी विभीषण जी बहुत सारे समझाया विभीषण का पत्नी का नाम सरोमा बहुत सारे घटना अभी नहीं बताएंगे तो ये जो है बहुत सारे समझाया भैया ऐसा मत करो इस पर इसको इसका बस में आ जाओ एक लात लगाए छाती पे लात लगाने पर गिर गया भाग हमारा इधर से तेरा दरकार नहीं तेरा माफिक भाई का लात लगा दिया था बिभीषण आखिर रोते रोते आए बोले भैया भैया को सच्चा बताया भाई माना नहीं इसके बाद सी राम जी का पास आए चरण में शरण लिए राम जी बोले आप चिंता मत करो ऐसे तो आप भक्तो है ही हो भक्तो तो है ही तो तो है, है विभीषण जी विभीषण जी को कृपा किए उसके बाद राम जी महाराज जो रावण को उद्धार कर दिए रावण कुंभ कुंभकर्ण आदि सारे लंका जितना सारे जला दिया सब खत्म हो गया उसके बाद विभीषण को ये राजगद्दी पे बैठा दिया तुम राजगद्दी पर बैठो बैठा दिया ये जो विभीषण का बात है ये घर घरों में बातों बातों में होता है किसी का साथ किसी का झगड़ा लगे तो बोले घोरसुत घोरसुत घोरसुत्व विभीषण कभी ना बोलो अपराध हो जाएगा बोलता है घरसुत्व विभीषण ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोल तो अपराध हो जाए वो अज्ञान में बोलते हैं लोग बिल्कुल मत बोलो अपराध जो विभीषण है इतना बड़ा भक्त है इसका बारे में ऐसा बोलते रहोगे तो ये बड़ा अपराध है है घर शत्रु विभिद ये कैसा बात है घर का शत्रु नहीं था वो तो वैष्णव है वैष्णव का भी होता है वैष्णव तो दोस्त ये तो रावण राषस है समझा नहीं इसलिए गाली दिया ऐसा तो विचार करके देखो तो इसका मापिक दोस्त कोई नहीं था वास्तव तो दोस्त था जो कृष्ण भक्ति के बारे में समझाए वही तो सबसे बड़ा चेतन तो यही तो बोला है लेकिन वो माना नहीं गुरु का काम किया रावण के सामने गुरु का काम किया चैतन्य महाप्रभु जो खंडवासी नरोहरी और फिर मुकुंद जिसका बारे में बताया था ए, क्या है अफ़ो रघुनंदन रुगुना, महाप्रभु नीलाचल में आने का टाइम में जब चौ चौ महीना हो गया आने का टाइम में बुझा महाप्रभु हंसते हंसते बोला अच्छा रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन का पिता हो ऐसे बताओ मेरा अंदर में संशय है तो हंसते हुए बताया कि प्रभु रघुनंदन नाम लो सब हम सबका हम सबका गुरु है मापो बोले क्यों बोले इससे हमारा हरि भक्ति वाह गुरु भक्ति हरि भक्ति हुआ मापो हंसते हुए बोले ठीक बताया जिससे हरि भक्ति होता है वही गुरु हो आज चाहे तुम्हारा लड़का हो पोता हो कोई भी हो जिससे हरिभक्ति हो वही तुम्हारा गुरु ये मान लो जैसे प्रहलाद महाराज हिरणू का गुरु का काम किया था लेकिन वो माना नहीं गुरु माना ये माना ही नहीं पांच साल का ये लड़का है ये ही गुरु है माना ही नहीं हिरण गाली दिया मार इसको अरे पांच साल हुआ तो क्या हुआ पांच साल का गुरु है क्या जो चौतुष्सन है पांच साल जैसा लड़का है गुरु नहीं जगत का है हर वक्त गाते रहते हैं वो चौतुषण जो है चौतुषण का एक धुनी है हर वगत चतुर्सन गाते रहते हैं जोड़ते रहते हैं वो गाते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरन ऐसा ऐसा करके गाते रहते हर वक्त हरी का शरण हर वकत यहां जो है देखो अभी ये सब बात हो गया उसके बाद जो है उसको राजगोदी में बैठा दिया मिथिला का जो वंश है इक्खाकू नीमी जनक उद्वाहु नंदीवर्धन आर भरत महाराज जी का बात भी का बोलना था बताए नहीं समय कम की कारण भरत महाराज जी का जो वैराग्य है सुनोगे तो पागल हो जाओगे जितना दिन तक भैया राम जी जंगल से नहीं वापस आए तब तक क्या की भले नंदी गाँव में जाकर माटी के नीचे गुफा पे बैठ के भजन की और राजगद्दी पे भैया का राम जी का जो खरम है वो रख के भजन की उधर गोदी पे रखकर और अपने क्या की गो माता जो मूत्र है गो माता गो माता का मूत्र में इतना सा चाल राम राम राम लेते हुए राम राम इतना सा चाल वो गौमूत्र में डाल के आग में जलाकर जो अन्न बनता उसी को खा के जीवन धारण किया गो और गो माता का जो मूत्र है उसमें चाल को ऐसा राम राम करते करते जितना चाल हुआ उतना चाल को डालकर वो बोया उसको गरम करके उतना खा के पूरा जिंदगी गुजारा जब तक ना आए रोते रोते पागल ये भरत जी महाराज के बारे में अगर ना बताए तो मेरा दोस्त लग जाएगा हनुमान जी भरत जी और ये सब थोड़ा बहुत बता दिया बहुत बताने का है अभी समय नहीं है उसके बाद जो है इसके खानदान में जितना खानदान है करते करते आ, सब आया अभी ब्रह्मा का पुत्र जो है उत्तरी उत्तरी का तनाय उत्तरी का लड़का का नाम है सोम पोत्री का तीन लड़का है उत्तरी मुनि का तीन लड़का है एक है सोम उत, उत्तरी का लड़का का नाम न सोम और सोम ने क्या की ये जो बृहस्पति का कांता उसको उठा के लिए उचित नहीं है लेकिन इस पर प्रसंग है विशेष और शुक्र का शुक्रों का गुस्सा पहले से ही है बृहस्पति को ऊपर दोनों ये असुर का गुरु है देवता का गुरु इसलिए शुक्र इसका पक्ष में आया किसका सोम का पक्ष में आ देवता और असुरो में बड़ा भारी संग्राम हुआ उसके बाद ब्रह्मा आके बोला ऐसा उचित नहीं है दो वापस दे दो ऐसा बात है जो भी है बहुत सारे प्रसंग आप लोग गलत समझोगे इसे हम डिटेल्स नहीं बताए बताएंगे उसके बाद जो पुत्र जन्म हुआ तो एक पुत्र जो है ये उसका उसका नाम है बुद्ध का पुत्र जो है ये ये जो चंद्रमा चंद्रमा का पुत्र है बुध ये बुद्ध विचरण करते करते शुद्ध का बात बताया था वो शुद्ध लड़की हो गया लड़की उसको ये बुध शादी की उसका बहुत सारे प्रसंग है उसके बाद बुध का पुत्र पुरूरो बहुत सारे प्रसंग है वो गलती हो जाएगा आप समझोगे नहीं और पुरूरो जो है पूर्वा इतना बड़ा वीर है पुरुरवा का वीर देखकर वीरत्व देखकर स्वर्गों का सारे राजा डरते थे इतना वीर है और उसका वीरत्व देखकर स्वर्गों का जो अपसरा उर्वशी उसका अंदर में आकांक्षा आए वो उसका संग चाहिए हमारे को बोल के उसको क्या की उसका प्रेम निवेदन की तो उर् उर्वशी का साथ जो पुरुरवा जो है पुरुरवा बोले हम भी आपको बहुत प्यार करते आज आप एक साथ रहे उसका बात की, क्या कि उर्वशी बोले दो मेष शावक है दो मेष मेष है ना पहाड़ी चट्टी में पालन करता है लोग दो मेष आप रख लो ये दो मेष को आप पालन करना कोई ना उठा के ले जाए ये मेरे को संभाल कर रखना है मेरा संपत्ति है और पूर्व को बोला जो विशेष जो समय है आलिंगन का समय है वो छोड़ के किसी भी समय तुमको वस्त्रहीन देख नहीं सकता जब भी देखे हम चले जाएंगे और इसी समय में जब पूर्ूरो का साथ क्रीड़ा चल रहा था उर्वशी का रात का समय तो देखे ऐरी तो मे को कोई चुरा के को ले आ रहा है ओए मेरा को लेके गया तो क्या किया बेगा दौर लगाए इसमें बिजली चमके उर्वशी बोले थे इस समय तो हम आपको देखेंगे नहीं बैदरो बता दिया था हम आपको छोड़ के चले जाएंगे चला गया उर्वशी उर्वशी जाने का बाद पुरूरोबा रोते रोते पागल हो गया देखो क्यों बताया ये सब प्रसंगो भागवत में जो कुछ भी प्रसंग है सब अप्राखित इसमें प्राकृतिक बुद्धि नहीं करना देखो इसमें क्या प्रसंग है जो जो दे के शुरू किया था जो श्लोक याद है ना वो श्लोक आ गया इधर देखो बिचारा गया देखो पूर्वोबाज ऐसा इतना भीड़ है ये कामिनी का पैर पकड़ने के लिए हमको बचा आपके बिना मैं मर जाऊं पूरा रोते रोते पागल हो गया इतना बड़ा भीड़ है हैं, जितना सारे पृथ्वी में जितना बड़ा बड़ा वीर है एक एक करके नाम ले एक एक कम के जो महाभारत रामायण छोड़ दो मेटेरियल जगत का जो उदाहरण दे ये उदाहरण देखे सारे कामिनी के सामने सर झुकाया सब उसी एक जगह सारे खत्म वो जगह जय नहीं हो पाता इसी जगह है इसलिए महाप्रभु ने क्यों बताया इस बात का हम कल चर्चा करेंगे महाप्रभु का जो श्लोक बड़ा है निष्किचन स्व भगवत भजन उन्मुखस्व पारंग हंत भक्नो असाधु इस श्लोक को काल व्याख्या करें आप सुनोगे आश्चर्य हैरान हो जाओगे कि तपसा नूल गया देखो जो भी है अभी जो है ये पूर्वा का प्रसंग आया ये पुरूरोपा जो है पूर्व उर्वशी के बिना एकदम मरने का हालत हो गया बाद में ढूंढते ढूंढते पागल हो तो उसके बाद गंधर्व लोग जो है उसको हाँ, गंधर्व लोग जो है गंधर्व लोग उसको क्या की उसको चीटिंग किया क्या की एक उग्निश थाली लाके बोले ये उर्वशी है उर्वशी के छाया है जैसे उग्नि सीता देवी को इसको लेके हमारा उर्वशी उर्वशी करके उर्वोशी समय बाद में असली उर्वशी मिला हरिद्वार का उधर उर्वशी ने कुछ उपदेश दी इस बारे में काल चर्चा करके जल्दी एकदम क्योंकि अभी बहुत सारे प्रसंग विद्या किन तपसा किन सुना भूल गया देखो बार बार बोलते बोलते बार बार बोल रहे भूल गया अभी जो भी है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वाचा कल्पत रोष की पासन व्यवश्य पथि पावन प्रवेश भ्यो किंग दया किंग तपसा कि नसुते नवा किंग विविकते न मौने ना स्त्री स्त्रीजो मनोहितम इस लोग दे के शुरू किया था जिसको चुरा के लेके गया मन जिसका मन चुरा के लेके गया स्त्री कामिनी बास उस जितना भीड़, भीड़ है जितना बड़े तपस्वी है जितना बड़े विद्वान है सब गया पानी पे